सौरभेय नमो ब्रह्मसुताभ्य पवभ्यो नमो नम प्रहलाद नारद पराशरपुंडीकशनकमदा

जुन वशिष्ठ विभीषण पुण्यागवता वाछाकलुभ्य सिंधु्य पति पावेभ्यो

वैष्णवेद्यो नमो नम श्री सीता मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा वरम संहा

मंगलानां रता छंदम वंदेवाणी विनायक श्री गुणग्राम सीताुग्रा क्यों वंदे विशुद्ध विज्ञान

कवीश्वर गिरारथ जलवी जलवीचित कहत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताम पद जिन परम प्रिय किन्न बंदौ तुलसी के

जिनकी नो जगपाज कलिमुद्र गूढ़ लक्यो प्रो सप्तहाज बंद गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामो तम पुण्य जा सुवचन रविकर भक्त भक्ति भगवत गुरु

नाम बपुेक इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक गुरु पद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जा सुवचन रवि करो कर।

riram jay ram jay

काज्ञ सर्वज्ञ तुम्हार गति सर्वत्र तुम्हारी कहू सुता के दोष गुण मुनि बर

कह में सकल नाम कुमारी राम अमृता बरानी प्रबल कुमारी पिया

ये पूज्य सकल करना ये है ये से धारा जन सुनता सुनते

अत्यंत पुनीत है भगवान के विविध अवतार यहां होते हैं संतों के भक्तों के ऋषि मुनियों के भी अवतरण यहां होते हैं और कई बार तो भक्तों के सौभाग्य कपर अत्यंत न्योछावर होकर बलिहारी होकर

स्वयं ठाकुर जी भी भक्तावतार ग्रहण करके इस धाम पर आते हैं हम लोग श्री गौरांग लीला का दर्शन कर रहे हैं आज भूमिका थी अवतरण की बहुत सुंदर मैने क्या कहना धन्य है

उन दिव्य महापुरुष को धन्य है जिन्होंने इस प्रकार की अद्भुत लीला का चिंतन श्री चैतन्य चरतामृतादि सभी श्रीमन महाप्रभु जी के चरित्रों के पोषक ग्रंथों का अनुसंधान करके अनुशीलन करके इतनी भावपूर्ण लीला का लेखन किया है ये चैतन्य लीला सुनकर न जाने कितने लोग ब्रजवासी हो गए कितने लोगों का घर द्वार छूट गया

कितने लोग सब कुछ छोड़कर भजन में लग गए ऐसी अद्भुत श्री गौरहरी की लीला आज यहाँ आरंभ हुई है बहुत सुख मिला आ, क्या कहना आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी यथा साध्य नित्य गौरहरी की लीला का दर्शन करें ऐसा अवसर जल्दी मिलता नहीं है एक महीना तक गौरांग लीला लगातार आज बधाई हुई

और श्री राधा कृष्ण के मिलित तनु श्री गौरहरी मध्य में बड़े शोभामान लग रहे थे आज की झांकी भी बड़ी प्यारी थी युगल सरकार दोनों के मध्य गौरहरी एक हाथ श्री गौरहरी का ठाकुर जी के कंधे पे था एक हाथ श्री जी के कंधे पे था मानो अपनी भाव भंगी मे वे दर्शन करा रहे थे

कि हम दोनों के ही मिलित तनु हैं बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन हुआ इस देश में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास महाराज भी उसी कोटि के बड़े अवतारी महापुरुष हुए जिनके द्वारा हजारों असंख्यों जीव श्रीमद् श्रीमद गीता के लिए समर्पित हो गए सत्संग के लिए समर्पित हो गए

भजन के लिए समर्पित हो गए उन्हीं परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से उनके उनकी श्रद्धे स्वामी जी की सन्निधि में रहकर उनकी निरंतर उनके श्रीअंग की सेवा करने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे श्री हरि हरिकृष्णदास जी

जिनको हम लोग श्री चितरंजन दास जी कहते हैं वो भी पूज्य स्वामी जी के अनुग्रह से अनेकों जीवों को स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलाने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं उन्हीं श्री हरे कृष्ण दास जी महाराज का सत्संग 19 जुलाई से 25 जुलाई तक हैदराबाद में

जिसको भाग्यनगर कहते हैं उसमें आयोजित हुआ है गीता बाल संस्कार शिविर जोधपुर सूरत कोलकाता पुणे आदि बड़े बड़े महानगरों में स्वामी जी की प्रेरणा से और श्री हरिकृष्ण दास जी चित्रंजन दास जी के सत्संकल्प से गीता बाल, बाल संस्कार शिविर

आरंभ हुआ है और सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटे बालकों को अपनी अपरिपक्व बाल्यावस्था में ही उत्तम संस्कार प्राप्त हों इससे अच्छी बात और क्या हो सकती इसकी आवश्यकता भी है तो छोटे छोटे बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ कराई जाती है और साथ ही उन सब बालकों को

अनेक महापुरुषों का परिचय प्रदान किया जाता है परम श्रद्धे श्री जयदयाल गोयंदका जी परम श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद कोदार जी भाई जी परम श्रद्धे पूज्य श्री राधा बाबा परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी आदि आदि महापुरुषों का भी परिचय कराया जाता है सनातन धर्म का स्वरूप क्या है सनातन संस्कृति क्या है

इसका भी परिचय कराया जाता है गीता प्रेस गोरखपुर गीता भवन ऋषिकेश ऋषिकुल ये सब जो पूज्य सेठ जी के सत्संगल्प से स्थापित संस्थाएं हैं उनके द्वारा कौन कौन से महनीय कार्य हो रहे हैं ये भी बालकों को बताया जाता है और सबसे अच्छी बात है कि उन छोटे बालक बालिकाओं को

यज्ञेश्वरी जगत जननी भगवती वेदलक्षणा गो माता की महत्ता भी बताई जाती है उनकी महिमा भी बताई जाती है और इस मार्ग पर चलने से जीवन में क्या क्या बदलाव आता है संस्कृति संस्कार सभ्यता सेवा समर्पण आदि जो दिव्य गुण कैसे हमारे जीवन में आवे इस संबंध में भी समझाया जाता है

और छोटे छोटे बच्चे इसमें प्रस्तुति कर रहे हैं उनमें उनके माता पिता और अन्य बच्चे भी शामिल होंगे अब ये पीपीटी क्या होता है ये हम जानते नहीं हैं। तो पीपीटी द्वारा भी प्रस्तुत करने का भाव क्या होता है पी पीपीटी अच्छा लोग जुड़ जाते होंगे वहां से दिखाते हैं ये तो ये सूचना हमें जब से मिली है तब से हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है

और श्री हरे कृष्णदास जी चित्रंजन जी बड़े सहृदय और बड़े भावुक संत हैं यद्यपि उनकी खूब अपार व्रजनिष्ठा उनके हृदय में है लेकिन फिर भी परम श्रद्धेय स्वामी जी का निर्देश और उनकी सन्निधि का दिव्य प्रभाव के जीवन पर्यंत सब जीवों को भगवान से भक्ति से सत्संग से जोड़ना चाहिए

बस इसी भाव को अपने हृदय में धारण करके बड़े बड़े महानगरों में और सुदूर भारतवर्ष के क्षेत्रों में आप अच्छी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं और हमें इससे बड़ी प्रसन्नता है हम इस कार्य के लिए खूब खूब धन्यवाद साधुवाद तो हम क्या दें भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं

कि इस प्रकार के कार्य देश में सर्वत्र बड़ी मात्रा में होने चाहिए क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वही आज के दूषित संस्कारों से सबसे अधिक प्रभावित हो रही है उसको कैसे बचाया जाए ये सब संतों की चिंता का विषय है और बचाने का तरीका यही है

वर्तमान शिक्षा की जो पद्धति है उससे तो हटके कहीं जा कहां सकते हैं? वही पढ़ाई बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी लेकिन समानांतर रूप से संस्कारों की पाठशाला प्रत्येक सदग्रस्त को घर पर चलानी चाहिए हम तो वर्षों से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग घर में कम से कम आधा घंटा संकीर्तन और आधा घंटा सत्संग जरूर करें एक घंटे का समय निकालें

जिसमें पूरे परिवार की उपस्थिति हो यह एक सरल साधन है वर्तमान दूषित संस्कारों से परिवार को बचाने का भगवान कृपा करें शिवृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। अब

श्री राम नाम महिमा का जो प्रकरण नाम वंदना का प्रकरण चल रहा है उसकी हम आगे चर्चा करते हैं यहां तक हो गया था नाम राम को कल्प तरु।

कलि कल्याण निवा जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी नाम राम को कल्प तरु भगवान का नाम कल्प तरु है कल्प वृक्ष है

कलिकल्पतरु कलयुग में विशेष कल्पतरु है और कलिकल्याण निवास इस तरह कलिकाल में कल्याण यदि कहीं प्रतिष्ठित है निवास करता है तो स्त्री हरिनाम में ही कल्याण निवास करता है इसका तात्पर्य हरिनाम के आश्रय के बिना जीव का अन्य किसी भी साधन से कल्याण संभव नहीं

अनन्य भाव से श्री हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए श्री हनुमान नाटक में हनुमान जी ने जो मंगलाचरण किया है हनुमान नाटक के बारे में तो सुना है ना आपने नहीं सुना है यह हनुमान जी की कृपा है हनुमान जी की रचना है हनुमान नाटक

नाटक शैली में हनुमान जी ने श्री राम जी का चरित्र लिखा है और महर्षि वाल्मीकि उसे दिखाया महर्षि ने महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको पढ़ा तो बहुत गदगद हुए और भगवान की लीला है महर्षि जी के मन में ऐसा भाव आया ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान कोई लीला रचना चाहते थे इसलिए महर्षि के मन में आया

हनुमान जी का काव्य इतना सुललित है इतना मधुर है और इतना उत्कृष्ट है कि अब लोग वाल्मीकि रामायण तो पढ़ना ही भूल जाएंगे, सब हनुमान नाटक का ही पाठ करेंगे तो हमारी कृति तो एक प्रकार से विलुप्त प्राय हो जाएगी तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हमने आपके ग्रंथ को देखा है तो हमें गुरु दक्षिणा चाहिए जरूर महाराज मिलेगी

बोले इस ग्रंथ को आप श्री समुद्र में समाधि कर दो शिलाओं पर ही लिखा था उन्होंने अपने वज्र तुल्य नखों से उत्तीर्ण करके आपने तत्काल उन्हें उन शिलाओं को समुद्र में डाल दिया हनुमान जी के चित्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ लिखा आप प्रसन्न हो गए राम जी ने स्वीकार कर लिया समुद्र में डाल दिया लेकिन भगवान शहन नहीं कर सके

और भगवान तत्काल प्रकट हो गए बोले ये कलयुगी प्राणियों में मात्सर्य भाव होता है और आप में ये मात्सर्य भाव आया इसका मतलब आपको कलयुग में एक जन्म लेना पड़ेगा आप गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप से प्रकट होंगे और हनुमान नाटक के जो भाव आपने पढ़े हैं उनको भाषा ग्रंथ के रूप में लिखेंगे और जगह जगह हनुमान जी ही आपकी सहायता करेंगे ये कहकर राम योग तो

वाल्मीकि महर्षि की, की तुलसीदास के रूप में अवतरित होने की भूमिका का निर्माण करने के लिए ही ये लीला घटी भगवान के संकल्प से नहीं वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना और उनमें मातसरियवे इसकी क्या आवश्यकता है ये सब भगवान की लीला है भगवान जो करना चाहते वही होता है तो हनुमन नाटक में हनुमान जी ने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया

इतना बढ़िया मंगलाचरण है कि आप सबको कंठस्थ कर लेने योग्य है इतना बढ़िया मंगलाचरण है कल्याण निधानम कलमल मथनम पावनम पावना

सपदि परपद क्ष सपदी परात प्रस्थित विश्रामस्थनकवन सज्जना

बीज धरमद्रुमस्त प्रभव भूत प्रभव भूत

कल्याण निधानम कल्याण में बहुवचन है किसका बहुवचन है ब्रह्मचारी इसका बहुवचन है कल्याणा ष्ठी बहुवचन है न कल्याणों का माने

वेदादि शास्त्रों में जीवों के कल्याण के जितने भी साधन कहे गए हैं उन समस्त साधनों का मूल खजाना श्री राम नाम ही है कल्याण नाम निधान कल्याणकारी जितने साधन है उनका खजाना है उनका निधान है श्री राम नाम

माने सारे कल्याणकारी साधन राम नाम हरि नाम कृष्ण नाम भगवान नाम से ही सारे साधन प्रकट हुए सब का मूल श्री हरिनाम है और कैसा है अच्छा अब बताओ सबका मूल कैसे

द्विजाति के लिए संध्योपासन अत्यंत अनिवार्य कहा गया द्विजाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये जो तीन यज्ञोपवीतधारी हैं उनके लिए त्रिकाल संध्योपासन अत्यंत अनिवार्य शास्त्रकारों ने कहा है चाहे जो कुछ करता हो पाठ जप, हवन और संध्योपासन नहीं करे तो सब

न किये के समान है इतना जरूरी है बहुत आवश्यक है जो अनुपनीत हैं, उन्हें भी अमंत्रक संध्या का विधान शास्त्रकारों ने किया है सूर्याघ तो सभी को देना चाहिए उपनीत अनुपनीत पर उन्हें अमंत्रक संध्या करनी चाहिए जातियों को समंत्रक संध्या करनी चाहिए

तो कल्याण के लिए संध्या की सृष्टि हुई ठीक है अब संध्या का भी मूल ये कल्याण का साधन है कि नहीं संध्या अब कल्याण कल्याणाना निधानम इस कल्याण का एक नमूना बता रहे हैं अब इसका मूल राम नाम कैसे तो आप संक्षिप्त संध्या करने भी बैठेंगे तो सबसे पहले ओम केशवाय नम

ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषि केशाय नमः। बिना ठाकुर जी के नाम लिए बिना संध्या ही शुरू नहीं होगी फिर पवित्र होना है ओम अप्र पवित्रो वर्वावस्था गिवा यह स्मरेत कुंडरी काक्षम सवाही आभ्या शुचि जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है

वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। इसका मतलब है उस समय जल छीटते समय बड़े-बड़े आंख वाले श्री बिहारी जी का ध्यान करना चाहिए ऐसे बड़े बड़े आँख वाले ठाकुर जी का ध्यान करोगे तो बाहर भीतर से पवित्र हो जाओगे भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं हुआ फिर तिलक धारण हुआ तो ललाटे केशवंध्याये नारायण मथोदरे इत्यादि प्रकार से बारह तिलक और बारह स्थानों में भगवान के बारह स्वरूपों का

न्यास उनका स्थापन वहां भी नाम नाम हो गया फिर हाथ में जलिया संकल्प पढ़ने बैठे तो ओम विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु फिर विष्णु का नाम लेना पड़ा कि नहीं विष्णु राज्य प्रवर्तमान से आद्य ब्रह्मणों ने द्वितीय परार्धे यहां संकल्प आरंभ हो गया भगवान की आज्ञा से

फिर प्राणायाम में भगवान का ध्यान है मंत्र का जप है फिर सूर्य भगवान की विभूति है भगवान का स्वरूप है कालीन मुख्य संध्या में सूर्य की किरणों में अपने अशुभ कर्मों की आहुति दी गई है वहां भी भगवान का ही स्मरण है अर्घ में भी भगवान का स्मरण है और ध्याय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती कहकर सूर्य मंडल में भी भगवान का ध्यान है और इसके बाद

जब गायत्री जब करने बैठे तो गायत्री मंत्र का अर्थ भी भगवान ही है गायत्री मंत्रार्थ स्वयं भगवान है इसलिए उस समय ही भगवान का चिंतन हुआ और सब कुछ कर लिया तो करने के बाद यश स्मृत्या च नामोक्तिया तपो यज्ञक्रियासु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे समच्युतम ओम विष्णवे नम विष्णवे नम विष्णवे नम

अब बोलो वेदाचार्य जी पूरी संध्या में आधी तक भगवान का कीर्तन हो गया कि नहीं तो कल्याण कल्याणाम निधानम है? अब तर्पण किया तर्पण बहुत जरूरी है कृत्य से कृत्य अधिक अनिवार्य है देव कृत्य करो तो अच्छा न करो तो प्रतिवाय उतना अधिक नहीं है लेकिन

पितृ कृत्य अत्यंत आवश्यक है अकरणे प्रत्यवाया श्राद्ध तर्पण की अनिवार्यता महाभारत आदि ग्रंथ पुराण पढ़ने से पता चलता है श्राद्ध तर्पण कितना जरूरी है सबसे ज्यादा उपेक्षा यदि किसी की हुई है किसी कृत्य की तो श्राद्ध तर्पण की उपेक्षा हुई है उसका दुष्परिणाम सबके सामने है

सबसे अधिक उपेक्षा उसकी हुई बहुत पुरानी बात नहीं कोई समय था कि प्राद्ध पक्ष में गांव के बिना पढ़े लिखे लोग भी 16 दिन तक शरीर में तेल नहीं लगाते सावन नहीं लगाते नाखून नहीं काटते बाल नहीं काटते दाढ़ी नहीं बनाते क्योंकि वो सब करेंगे तो वो पितरों को ग्रहण करना पड़ेगा अब सुबेरे उसके संध्या करें न करें सबसे पहले मुंह में जाने कौन सी मलहम जैसी होती है

मुंह में मलहम लगा लेते हैं और सबसे पहले नाई वाला काम करने लग जाते हैं दाढ़ी मुँह चिकना करने के लिए सबसे पहले लग जाते हैं। ना गुरुवार देखें और ना मंगलवार देखें, ना एकादशी देखें, ना पूर्णिमा देखें, ना मावाशाह देखें। रोज सुबेरे उठकर नित्य नियम वही करना है सब खत्म हो गया

हमें स्मरण है हमने एक बात बहुत कई साल पुरानी बात है हमने बहुत व्यथित होकर श्रद्धे खेमका जी से राधेश्याम खेमका जी से कहा था तो उन्होंने काशी के विद्वानों को इकट्ठा करके और श्राद्ध कर्म के ऊपर बहुत बृहद ग्रंथ गीता प्रेत प्रकाशित किया तो आज वह बड़ा उपकारक है वो अब देखिए पितृकर्म है

वो भी कल्याण का साधन है अब पित्री कर्म में भी आदिशंत तक भगवान का स्मरण है भगवान क भगवत स्वरूपी पितरों का और अंत में क्या है अनेन तर्पणाख्य कर्मणा अथवा श्राद्ध कर्मणा सर्वेशा पितृ रूपी जनार्दन प्रियताम न सभी के पितर भगवान हैं, सबके पुरखा भगवान हैं।

भगवान हमारे इस कर्म से प्रसन्न हो जाएं, श्री कृष्णार्पण मस्तु श्री नारायणार्पण मस्तु श्री रामार्पण मस्तु यह करना पड़ता है कोई भी कर्म आप ले लो संस्कारों को ले लो 16 संस्कारों को ले लो अथवा नित्य नैमित्य कोई भी कर्म ले लो जो भी कल्याण के साधन शास्त्रों ने बताए हैं सब में भगवान का स्मरण है

तो सबकी जड़ क्या है नाम है सबकी जड़ अब ये सब कर्म तो करो और नाम की महिमा को स्वीकार न करो तो आपके कर्म की जड़ कट गई और जड़ कट गई तो वो कर्म कब तक रहेगा छिन्ने मूले नई व पत्रम न शाखा जड़ कटने के बाद पेड़ तो रह नहीं सकता इसलिए प्रत्येक कर्म की

की जड़ में भगवन नाम है तो सब कर्म वैदिक कर्म करते हुए भी भगवत नाम की प्रधानता प्रत्येक कर्म में रहनी चाहिए प्रत्येक संस्कार में रहनी चाहिए इसलिए नवयोगीश्वर संवाद में निमी महाराज को भागवत धर्म का निरूपण करते हुए नवयोगीश्वरों ने कहा है कलऊ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध सह

जो विशेष बुद्धिमान लोग हैं जो कलयुग में सारे वैदिक धर्म का पालन तो करते हैं पर प्रत्येक कर्म के मूल में संकीर्तन की प्रधानता रखते हैं और बुरा मत मानना और मानो तो मान जाओ हमें आपसे कोई स्वार्थ तो है नहीं मानो तो मानो बुरा वर्तमान समय में सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी की होती तो कीर्तन की होती

इसी बात को संकीर्तनाचार्य पूज्य श्री दादाजी पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित जी, जी दादाजी कहते थे और वो कहते थे हम सब सहन कर सकते हैं कीर्तन की उपेक्षा सहन नहीं कर सकते हर चीज में कीर्तन की कीर्तन वालों की उपेक्षा होती होती कि नहीं होती बताओ ईमानदारी

विनय पत्रिका में निज घर की तुम बात को हो तुम परम सयानी अपने घर की बात देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवानी भगवती पार्वती से कि अपने घर की देख लो पर हम अपने घर की बात कह रहे हैं यहाँ जब कीर्तन आरंभ हुआ तो हमारे मन में यही भाव था कीर्तन आरंभ के मूल में यही भाव था

के स्थान में रहने वाले लोग भी हम भी समय देंगे जब तक रहेंगे थोड़ी थोड़ा समय हम भी देंगे और सब लोग कीर्तन में समय जरूर दें इतने लोग रहे तो हो जाएगा फिर आगंतुकों तो को भी प्रेरणा मिले भैया यहाँ आओ बाल भोग करो राजभोग करो ब्यारू करो सब काम करो पर थोड़ी देर कीर्तन में जरूर बैठो

एक महात्मा हमारे थे बोले ठीक है ये सेवा हम संभाल लेंगे हमने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात हमारी निजी सेवा सबसे बड़ी यही है कि आप कीर्तन संभाल लो थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे सब साधुओं ने आसन उठाना शुरू कर दिया बोले हम कीर्तन में नहीं बैठेंगे तो शायद इसलिए ना बैठते हूं कि तीन लाख चार लाख नाम जब करना पड़ता वो कुछ नहीं

प्रसाद पाके घंटा दो घंटा तीन घंटा सोना है फिर स्नान ध्यान करके थोड़ा घूमने फिरने जाना है आरती स्तुति में भी बहुत निष्ठापूर्वक आजा इसमें कठिनाई है सेवा में तो उदासीनता हो ही गई ऐसा भी नहीं कि अहरनिस्ट भजन करते हो फुर्सत न मिलती हो तो कहें भैया हम तो अलग से तीन घंटा एक घंटा का भी समय कीर्तन में निकाल सकते

और जो महात्मा जिनने जिम्मेवारी ली थी ना वही बिना पूछे खिसक गए आसन बांध वो ही चले गए मैंने कहा भैया ये तो शुभ संकेत नहीं है वो तो आने वाले तो उनकी की ये थी वो तो हमारे पास तो बैठे रहेंगे चाहे हमारे पास समय है या नहीं है

हमको खाने सोने क्या मरने की भी फुर्सत देना नहीं चाहते लोग घेरने वाले लोग चारों ओर घेर के बैठे रहेंगे अरे भैया यहां दर्शन हो जाओ कीर्तन में बैठो कीर्तन में नहीं बैठ सकते तो कीर्तन तो होना ही है अखंड कीर्तन चलना ही है कीर्तन अंत में

अपने जो संकीर्तन वाले गौड़ी वैष्णव हैं संत हैं उनकी सहायता लेनी पड़ी और वो तो अपने निश्चित है उनको तो इतना सेवा चाहिए महीने की कोई बात नहीं और और कामों में खर्च हो रहा है ये भी सेवा इस बहाने भी कम से कम हरिणाम होता रहे तो लगभग 2007 से

और अब तक अखंड हरिनाम संकीर्तन यहाँ चल रहा है कितने साल हो गए हैं कितने हो गए सोलह वर्ष पहले कुछ दिन यहाँ ठाकुर जी के सामने चला और फिर अब ऊपर जहाँ श्री नाम मंदिर है जहाँ चार अरब से अधिक भगवान नाम हस्तलिखित विराजमान है

वही नाम महाराज की सनिधि में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है पहले हल्का माइक भी रखते थे इसलिए कि जिस स्थान में लोग किसी सेवा में लगे हैं। उनके कान में भी महामंत्र की ध्वनि पड़ती रहे हमारे मोहल्ले वाले लोग

आगे बोले महाराज पुलिस में रिपोर्ट करेंगे हमारे बच्चे पढ़ते हैं परीक्षा है ये वो है आपके हम माइक बजता है कीर्तन होता है उससे बड़ा विक्षेप होता है भाई किसी को भी कष्ट होता है ऐसा काम हमको क्यों करना बंद कर दिया माइक अब हम उनसे पूछें कि तुम दिन रात डेग बजाते हो और ऊट पटांग अश्लील गाने चलते हैं

हैं सब हमारे परम पूज्य ब्रजवासी ही उनको प्रणाम है उनका हम आदर भी करते हैं लेकिन अब उनसे पूछे कौन पूछे उससे आपके बालकों के संस्कार बिगड़ नहीं रहे उसमें विक्षेप नहीं हो रहा है जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खाई जा रही है जो नहीं पीना चाहिए वो पिया जा रहा है जो नहीं करना चाहिए वो किया जा रहा है उससे कोई परेशानी नहीं है पर कीर्तन से परेशानी

भैया सब कुछ कल्याण के साधन करो कीर्तन नहीं करोगे तो सब वे साधन जड़ कटे हुए वृक्ष के समान सिद्ध हो जाएंगे सूख जाएंगे किसी काम में नहीं आएंगे इसलिए प्रातः काल सोने से लेके जगने तक वैदिक धर्म का यथा साध्य आचरण करते हुए भगवन नाम पर निष्ठा और भगवान नाम सर्वोपरि है

ये बात भीतर से पक्की रखनी चाहिए और भगवान नाम का जब करना चाहिए क्योंकि कल्याण नाम निधानम अब बात स्पष्ट हो गई कि नहीं सारे साधनों के मूल में भगवान नाम और दूसरा विशेषण हनुमान जी ने क्या दिया कल्याण नाम निधानम कलिमल मथनम

किसी साधन में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो कली के मल का मथन कर सके कली मल को समाप्त कर सके सर्वथा कली मल को समाप्त करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह केवल और केवल भगवन नाम में है हरि नाम में है श्रीराम नाम में है अब चाहे जो कुछ कर लो वेद वेदांग पढ़ लो प्रस्थान पढ़ लो

लंबी चौड़ी चर्चा ज्ञान ध्यान की कर लो आंख नाक कान जो कचू दबाना हो सो दबा लो चाहे पेट घुमा लो चाहे मुड़ घुमा लो तुम्हारे मन में जो आवे सो करो चाहे सिर के बल खड़े हो जाओ पर भैया कली के दोषों से बचा नहीं जा सकता कली के दोषों से बचने का एकमात्र साधन है श्री हरि नाम आह

थनम एक बार हनुमान जी एक बार हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से पूछा कि भगवान इसी धरती पर आपकी बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार कराल कलिकाल आने वाला है इस कठिन कराल कलिकाल में

जीव अपना कल्याण कैसे करेंगे क्योंकि कलयुग में पैदा होकर कलयुग के दोषों से बचेंगे तो ही आपकी ईमानदारी से आराधना उपासना कर सकेंगे नहीं तो उनसे आराधना उपासना बनेगी ही नहीं उनका बिचारों का कल्याण कैसे होगा तो कली के दोषों पर विजय प्राप्त करने का कोई साधन बताइए

कली के दोषों को उन माताओं को दर्शन करने में असुविधा होती है इस बच्चों को हटाया ज्यादा तुमको इच्छा हो तो यहां आ जाओ यहां आ जाओ क्योंकि तो किसी किसी का हमको भी कोई कहे कि वक्ता से थोड़ा अलग हट के बैठो कथा सुनने तो हमारी मन नहीं लगेगा कोई बात इधर आ जाओ इधर बैठना जिन बच्चों को देखने में असुविधा हो यहां आ जाओ सामने आ जाओ यहां बैठ जाओ

श्री वृन्दावन बिहारी लाल की तो श्री रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए बोले तुमने बहुत अच्छी बात पूछी कलयुग के जीवों के लिए तो कलियुग के दोषो आरोप विजय प्राप्त कराने के लिए मैं तुम्हें विजय मंत्र का उपदेश कर रहा हूँ और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश किया विजय मंत्र उसका नाम है श्री राम जय राम

जय जय राम इस विजय मंत्र का जो जप करेंगे उनके ऊपर कलयुग की दाल नहीं गलेगी इतना ही नहीं कलयुग अपनी नजर से उन्हें देख नहीं सकेगा कली का कोई दोष उनका स्पर्श नहीं कर सकेगा जो इस विजय मंत्र का आश्रय लेंगे विजय मंत्रोपनिषद भी है और यही बात

देवर्षि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछी जिसको हम लोग कहते हैं कलिसकरणोपनिषद ये कलिसकरण उपनिषद में ही और महामंत्र का उल्लेख किया गया है हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे तो अब कलिमल मथनम आई गया है तो हम कलिसंतर उपनिषद की भी चर्चा कर देते हैं क्योंकि आज महाप्रभु जी का अवतार हुआ है लीला में तो कलिसंतरण उपनिषद की भी चर्चा हो जाए तो अच्छा है यदि नाम स्मरता संसारो गोस्पदाते

नव्य भक्ति भवती सद्राम पदमाश्रय कल संकरण उपनिषद का मंगला चरण है जिन भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करने से संसार गोस्पद के तुल्य हो जाता है संसार सागर गोपद के तुल्य गोपद जानते हैं वर्षा काल में धरती में मिट्टी में कीच हो जाती है

और उस कीच में गाय का पैर पड़ जाए तो गाय के खुर से गड्ढा जैसा हो जाता और कीच सूखने के बाद उस गड्ढे में पानी भर जाए बरसा का तो उस गड्ढे को पार करने के लिए आप किसी नौका वाले को खोजते हैं कि जहाज वाले को खोजते हैं कि अपना कपड़ा ऊपर करके तब उसको पार करने की कोशिश करते ऐसे ही लांगते हुए चले जाते हैं

तो गाय के खुर के गड्ढे में भरे हुए जल को पार करने में जैसे कोई समस्या नहीं ऐसे ही जो भगवान भगवान के दिव्य नामों का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर को गोपद के समान पार कर जाते हैं ऐसद राम पदमाश्रय ऐसे भगवान राम के चरणों का हम आश्रय लेते हैं और फिर शांति पाठ दिया है ओम सहना बबतु ये शांति पाठ दिया है

हरि ओम द्वापरां नारदो ब्रह्मणम जगाम कदम भगवन् गाम पर्यटन पर्यटन कलिम संतरे यमिति द्वापर के अंत में देवर्षि नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके ब्रह्मा जी से पूछा की भगवान कलि संतरे यिति इस कलियुग को कैसे तर सकता हूँ इस कलयुग के दोषों से बचकर

जीव अपना परम कल्याण इस कराल कलिकाल में कैसे कर सकता है कैसे पार जाए भवसागर से कलयुग में सहोवाच ब्रह्मा साधु पृष्ठोस्मी ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए बोले तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यं तत् संपूर्ण श्रुतियों का जो रहस्य है और अत्यंत गोप्य है अत्यंत गोप्य साधन है

उसका तुम सावधान होकर श्रवण करो इस साधन का आश्रय लेने से ये न संसारम कर इस साधन का आश्रय लेने से अब कली संसार इस कलयुग में तुम संसार सागर से पार उतर जाओगे तो वो साधन है क्या ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य

नामोच्चारण मात्र निर्धत कलिर्भवती भगवान आदि पुरुष नारायण के नाम के उच्चारण मात्र से कली निर्धूत हो जाता है अर्थात कली के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं नारद जी ने पूछा नारद पुनः पप्र तम की नीति नारजी ने फिर से पूछा कि जिन नामों के उच्चारण से निर्धूत कली हो जाता है

कली के दोष सर्वथा समाप्त तो हो जाते हैं वो नाम क्या है तो सहो बात हिरण्य श्री ब्रह्मा जी ने कहा हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इति इतिषोशकम नाम नाम नाम कली कलमश ये सोलह नाम कली के कलमश को दूर करने वाले हैं

कल शन उपनिषद में जो मंत्र उपदेष किया गया वो ऐसा है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसी महामंत्र को हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस रूप में इसका उपदेश किया गया हमने पुज संतों से सुना है कि यह उपनिषद का मंत्र होने से

इसकी थोड़ी मर्यादा है उस मर्यादा का बंधन यदि कर दिया जाए तो नाम की सुलभता कम हो जाएगी किंतु पुराण में पठित जो महामंत्र हरे कृष्ण है इसमें नियम का बहुत अधिक आग्रह नहीं है इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने और इसको हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे इस रूप में

इसको जपने की कीर्तन करने की आज्ञा दी ऐसा हमने पूज्य गुरुजनों से संतों से सुना है और उसके अनुसार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसका जप और कीर्तन किया जाता है पर बहुत से महापुरुषों ने इसी रूप में जपने की भी आज्ञा दी और स्वयं किया करवाया तो वो भी ठीक है वो भी कोई अनुचित नहीं है

जैसे परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद खोदार जी श्री राधा बाबा पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज आदि संतों ने हरे राम से ही आरंभ किया तो भैया हरे राम करो तो हरे कृष्ण हो जाएगा हरे कृष्ण करो तो हरे हो जाएगा हमें न तो हरे कृष्ण में परेशानी न हमें हरे में परेशानी है

हमारी प्रार्थना है आपको आपके गुरुजनों ने जैसी जपने की कीर्तन करने की आज्ञा दियो आप कीर्तन करो मूल बात इतनी से कीर्तन करो इस झगड़े में बिल्कुल मत पढ़ो कि क्या पहले और क्या पीछे न कुछ पीछे न कुछ आगे ठाकुर जी सबके आगे ठाकुर जी सबके पीछे और ठाकुर जी ही सबके बीच सब सब में आज मध्य अंत में भगवान ही भगवान है तो अपने

आग्रह दुराग्रह में कलह में क्यों पढ़ना पर महाप्रभु जी ने हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ऐसा उपदेश दिया है हा तो षोदशकम नाम नाम नाम कलिकलमश नाशनम ये सोलह नाम वाला जो पवित्र नाम है वो कली के कलमश को दूर करने वाला है यही बात हम बोलन कलिमल मथनम

कली मलमथनम या कली एक ही बात है कली के कलमश को दूर करने वाला है नाता परतरो पायस सर्व वेदे सुदृश्य ब्रह्मा जी कहते हैं इससे श्रेष्ठ उपाय सभी संपूर्ण वेदों में इस महामंत्र के जप और कीर्तन से बढ़कर के जीवों के कल्याण का दूसरा कोई साधन है ही नहीं

षोडश कला व्रत से जीवस्यावरण विनाशनम सोलह कला वाला जो जीव है इसकी माया के जितने आवरण हैं उन संपूर्ण आवरणों को भंग करने वाला ये महामंत्र है ततः प्रकाशते परम ब्रह्म इस महामंत्र का आश्रय लेने वाले के जीवन में पर ब्रह्म के तत्व का प्रकाश हो जाता है कैसा प्रकाश हो जाता है

बोले ततप प्रकाशते परम ब्रह्म मेघा पाए रवि रश्म मंडली वेति जैसे भैया जी दोपहर के बारह बज रहे हैं और भयंकर घटा घिराई बादल आ गए तो दिन में बारह बजे भी अंधेरा सा छा जाता है जब घनघोर घटा छाती है और जब घटा छटती है और सूर्य भगवान प्रकाशित होते हैं तो भले ही चारों ओर बादल बने रहे

पर बादलों से सूर्य जब निकलता है तो फिर की धूप की फिर धूप की धूप हो जाती है तो जैसे मेघ अधिक समय तक भगवान सूर्य को ढककर नहीं रख सकते ऐसे ही मेघ दूर हो जाते हैं कालुष्य समाप्त तो हो जाता है माया का आवरण भंग हो जाता है और सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म श्री रामकृष्ण नारायण के तत्व का उनके स्वरूप का प्रकाश हो जाता है

पुनर्नारदा पप्रच्छो भगवन कोष विधि रिति नारद जी तो महाराज पिताजी आपने बहुत बढ़िया बात बताई इस महामंत्र की विधि क्या है तम हो वाच नाश्य विधि रीति ब्रह्मा जी ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया नाश्य विधि रिति इसकी कोई विधि नहीं इसका मतलब है ना अंगस है न करन्यास है न विमोचन है न उत्कीलन है

कुछ नहीं है ये तो बस कीर्तन करो जब करो यही इसकी विधि है नास्त विजृति बोले कब करें कहते सर्वदा सर्वदा माने सभी कालों में सुचि ही असुचिर चाहे पवित्र हो अपवित्र हो पठन ब्राह्मण सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यताम ए हर समय जो महामंत्र का आश्रय लेता है ऐसा ब्राह्मण

सलोकता माने सालोक के मोक्ष सामिप्य मोक्ष सारूप्य मोक्ष सायुज्य जो चाहता है वो मिल जाता है यहाँ ब्राह्मणा जो शब्द है वो केवल ब्राह्मण का बाचक न होकर यहाँ ब्राह्मणा शब्द ब्राह्मण के कहने से मनुष्य का ग्रहण यहाँ किया गया है क्योंकि ब्राह्मण प्रधान है प्रमुख है और उसका ग्रहण कर लेने से संपूर्ण मानव जाति ग्रहण कर ली गयी ऐसा ही भाव समझना चाहिए

यदा से षोडशी कश्य साधिक त्रिकोट जपती तदा ब्रह्म तरती ब्रह्मा जी कहते हैं इस महामंत्र का साढ़े तीन करोड़ जब कोई कर लेगा तो ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाएगा ब्रह्महत्या जाने अनजाने बन गई हो तो साढ़े तीन करोड़ जप ले तो वो ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाएगा साढ़े तीन करोड़ क्या

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे सोलह नाम हो गए अच्छी बात है इस गिनती से साढ़े तीन करोड़ जपो लेकिन भैया अधिकत से अधिकम फलम ऐसी गिनती काय को करो के कम में ज्यादा हो जाए ऐसी गिनती करो के हमको लगे करे बहुत कम हुआ और हो जाए अधिक

तो हमारा अपना निवेदन है कि इसमें हम लोग अपनी चतुराई न लगावे एक सार्धक त्रिकोटिर इस पूरे महामंत्र के लिए कहा है ब्रह्मा जी ने साढ़े तीन करोड़ जपता है इसका मतलब है कि हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक इस तरह की गिनती करके साढ़े तीन करोड़ जपे तो ब्रह्म हत्या वीर हत्या

तरत वीर स्वर्णस्ते स्वर्णस्तेयात होती स्वर्ण की चोरी से पवित्र हो जाता है पितृदेव मनुष्याणाम अपकारात्तो होती पितरों का अपकार बन जाए अपराध बन जाए देवताओं का मनुष्यों का अपराध बन जाए बड़े से बड़ा भयंकर पाप बन जाए उससे मुक्त हो जाएगा सर्वधर्म परित्याग पापात्चिताम आत्मयात संपूर्ण धर्मों के त्याग का बड़ा भारी पाप है

उस पाप से भी मुक्त हो जाता है सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यतेषत् ओम शांति शांति शांति सहना बवतु सहनौन सहवीर्य करवाह वही तेजस्वीनावधिमस्तु महा विद्युषा भई ओम शांति शांति शांति वैसे तो एकात्पंक्ति कवि बोलते थे अब नाम बंधना चले तो आज पूरा करि संतरण उपनिषद हमने

उसका भाव कहते हुए उसको कहा है रसना सांपिनी गोस्वामी दोहा भैया गोस्वामी तुलसीदास जी की दोहा भैया भैया जी बड़ा प्यारा दोहा रसना सांपिनी

बदन बिल जो, जो नज नाम हरिना सुशलिए रसना सा बदन बिलर

दाता दा। तुलसी प्रेम राम सो ताही भाता एक दोहा तो ऐसा है दोहां पर कि इस दोहे को पढ़कर हम सबको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए

नयन जरहूते तन के ही काुलसी सुमी रचना वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं यदि भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कीर्तन करते हुए

हृदय द्रवित नहीं हुआ हृदय पिघला नहीं नेत्रों में प्रेम का जल बहा नहीं और शरीर में रोमांच नहीं हुआ फुलकावली नहीं हुई तो ऐसा हृदय फट जाए तो अच्छा है ऐसे नेत्र फूट जाएं तो अच्छे हैं और ऐसा शरीर जिंदा ही आग में जल जाए तो अच्छा है जो द्रव ही स्रवही

पुल कहीं नहीं तुलसी सुमिरतना राम, राम।

साधन लेंगे उनसे छूट जाएंगे भवबंधन से गोस्वामी जी कहते सावधान

कर जिस साधन को अमृत मानकर उसका आस्वादन करेगा वही करेंगे जहर हो जाएगा अंतिम में गोस्वामी जी की अपनी बात

पावना नम पावनम पावनम अपावनाम अपवित्रों को पवित्र करने वाला हरि नाम यह कहना चाहिए लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं पावनम पावनानाम पावनों को भी परम पावन बनाने वाला इसका मतलब है कि जितने जीव को पवित्र करने के साधन हैं उन

साधनों के आश्रय से जीव पवित्र तो हो जाता है लेकिन एक बार पवित्र होने के बाद फिर उसमें पुनः अपवित्रता नहीं आएगी, इसकी गारंटी वो साधन नहीं देते हैं आजकल तो हमने सुना है कि गारंटी अब बाजार में खत्म हो गई है गारंटी वारंटी सब खत्म हो गई ऐसा सुना है हमने

लेकिन कोई साधन गारंटी नहीं दे सकता कि अब तुम पवित्र हो गए अब तुम्हें अपवित्रता छुएगी नहीं केवल और केवल हरिनाम ऐसा है कि ये गारंटी देता है कि तुम्हें मैं इतना पवित्र बना दूंगा कि तुम्हें अपवित्रता छू नहीं सकती आप कहेंगे उदाहरण दीजिए भैया तालीमल बजाओ उदाहरण दीजिए उदाहरण क्या

अजामिल का जन्म पवित्र कान्य विप्रकुल में हुआ था भागवत जी ने लिखा कान्य कुब्ज विजक दासी पति रजा मिला सारे संस्कार उसके समय से गर्भाधान से लेके और केशांत भ्रत विसर्ग पाणी ग्रहण सब संस्कार उसके समय से हुए थे सभी भी हुए थे

और वो अग्निहोत्री ब्राह्मण था विवाह के बाद वैदिक अग्निहोत्री की दीक्षा ली थी उसने वेद पाठ करता था अग्निहोत्र करता था श्राद्ध तर्पण सब करता था देवार्चन करता था पूर्ण वैदिक ब्राह्मण था वह तो पवित्र तो हो गया था कि हो गया था बोलो पर वे साधन

फिर अपवित्रता नहीं आएगी इसकी गारंटी तो ले नहीं सकते और वो अपने अग्निहोत्र के लिए संविधा लेने के लिए ही जंगल में गया था माता जी इसी कुर्सी पर बैठ जाए ग्री भाई

सुभद्रा जी के बगल में जय जय श्री राधे हाँ हाँ। क्या कह रहे थे हमको याद दिलाना अजामिल अजाम हाँ वो यज्ञ के अपने अग्निहोत्र के लिए समिधा लेने गया था जंगल से अब वहां कुछ उसको

उसको कुछ संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी और यह तो स्पष्ट हो गया था कि ये कोई संकीर्तन के का संगीत नहीं है कोई महामंत्र बढ़िया ताल तालस्वर से नहीं गाया जा रहा है लोक गीत ही गाए जा रहे थे ऊट पटांग जो आजकल के होते हैं ऐसे गाए जा रहे थे अश्लील गीत

और इसके मन में आए कि अरे भाई देखें इस जंगल में इतना नाचगान हो रहा चले देखें वहां देखने लग गया खड़ा हो गया अनेक जन्मों का दुष्प्रभाव चित्त पर वासना का तो रहता ही है वासना वासी चित्त रहता ही है और उस चित्त को जैसे ही अपनी प्राक्तन वासना की पूर्ति का कहीं भी कोई साधन मिलता है उसे उसमें स्वाद आने लग जाता है स्वाद आने, लग आने लगे तो खड़ा हो जाता ठिठक गया

अरे बोले भाई देखो हम तो सबेरे तीन बजे उठे और तीन बजे से लेकर रात को तक दिन भर कोई ना कोई खट क्रम में लगे इनका भी जीवन है क्या मस्ती से नाच गा रहे हैं कैसी स्त्री इनके संग नाच रही है देखने लग गया राग पूर्वक देखने लग गया उन लोगों ने देखा कि पंडित जी श्री सीताराम जी महाराज की जय

Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare.

के सौभाग्य की बात है मिथिला के महान नाम संत हम सबके ऊपर अनुग्रह करके कृपा करके पधारे हैं हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं जय विराज हाँ हाँ क्या कह रहे थे हम हाँ तो वो देख रहा था खड़े खड़े तो उन दुष्टों ने देखा पंडित जी बड़े प्रेम से देख रहे हैं

तो आप गए और घाल ही यहाँ नहीं अरे बोले मालदार लगता है पंडित इसको कुछ अपनी तरफ करो उसने कुछ माल लाके देगा तभी तो खाना पीना होगा अरे पंडित जी वहाँ क्यों खड़े इधर आइए आइए अभी थोड़ा एक झुमका लगा लीजिए नाच लीजिए थोड़ा तो यहाँ कौन देख रहा है उस ब्राह्मण को मन में सोचना चाहिए था कि हम रोज संध्योपासन में बोलते हैं

ओम विश्वत चक्षत विश्वतो मुखो विश्वतो विश्व बाहुरुत विश्वतस्वाद समु धमन संपतत्र जनयन देव एक आ, उसको विचार करना चाहिए था कि विश्वत चक्षु भगवान की आंख चारों ओर है भगवान के हाथ चारों ओर हैं भगवान के चरण चारों ओर भगवान सब कुछ देख रहे हैं ये भूल गया वो और उनके साथ सम्मिलित हो गया

अरे बोले पंडित जी ऐसे फिरका लगाना नहीं बोले हम नाचना नहीं आता हम जानते नहीं नाचना अरे बोले हमारे पास ऐसा एक दिव्य पेय है उसको पीते ही आपके पैर अपने आप थिरकने लग जाएंगे तुरंत तो उन्होंने बोतल निकाली इसको पियो दुनिया रंगीन हो जाएगी तुम ही नाचने लग जाओगे करने ही नहीं है तो निषिद्ध वस्तु है अरे कौन कहता निषिद्ध

हलों का विशुद्ध रस है आ, क्या कह इसकी निंदा करने वाले बड़े हत हैं ये तो बड़ी उत्तम चीज है आप पियो तो सही खिला दिए और फिर उस ब्राह्मण का कितना पतन हो गया कितना पतन जो जितना ऊंचाई पर होता है उसका पतन भी उतना अधिक होता है

आप एक सीढ़ी पर हैं और गिरोगे तो कम चोट लगेगी और दसवीं सीढ़ी ऊपर चढ़ गए तो वहां से गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगी ब्राह्मण सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित है और जब ब्राह्मण का पतन होता है तो भयंकर पतन होता है ब्राह्मण का अन्यथा मतमान भजन में लग जाए

तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है और यदि कुसंग में पड़ जाए तो ब्राह्मण से अधिक निकृष्ट भी और कोई दूसरा उससे अधिक निकृष्ट और कोई नहीं हो सकता पतन की परा का सप्र वो पहुंच जाता है इसलिए ब्राह्मणों को सावधान रहने की आवश्यकता है सभी को सावधान रहना चाहिए पर ब्राह्मणों को विशेष

क्योंकि भगवान ने अत्यंत अनुग्रह करके उन्हें बृप में जन्म दिया है पवित्र माता पिता से जन्म दिया है उन्हें तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता तो पावन तो हो चुका था जामिल की नहीं लेकिन पावन होने के बाद फिर परम अपावन हो गया लेकिन हरि नाम कैसा है बोले इन पावनकारी साधनों का आश्रय लेने वाले

यदि हरिनाम का आश्रय निष्ठापूर्वक लेते हैं तो उन्हें कभी अपावनता का स्पर्श भी नहीं हो सकता पावनम पावना नम और कैसा है राम नाम पाथेयम जन्म मुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थित इसी जन्म में

इसी शरीर से भगवान की सन्निधि कौन कौन प्राप्त करना चाहता है अरे वाह सभी लोग चाहते हैं हाथ तो खड़े कर दिए हमने कहा भी नहीं कि हाथ खड़े करो फिर भी आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तो भैया अब ध्यान से सुन लो

यदि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान के चरण कमल प्राप्त करना चाहते हो तो पाथे यम जन्म भगवान के चरणों तक पहुँचने का पाथे श्री राम नाम है हरि नाम है पाथे किसको कहते हैं पिताजी पाथे किसको कहते हैं नहीं नहीं केवल भोजन पाथे नहीं है

पथी माने मार्ग और मार्ग में चलने के लिए जो भी उपयोगी है वो सब पाथे है हमारे चलने की शक्ति हाथ पैर आदि वो भी पाथे है हम जिस वाहन में बैठकर यात्रा कर रहे हैं वो भी पाथे है जिस पैसे से टिकट खरीद रहे हैं वो भी पाथे है और जो कुछ पंजीरी कसार कलेवा जो साथ में लेके चल रहे हैं के

चना चबेना कोई नहीं होगा तो कुछ तो मुंह में डालेंगे वो भी पाथे है माने जिसके बिना यात्रा संभव न हो यात्रा में जो परमोपयोगी है उसको पाथे कहते हैं केवल भोजन कले से आप करेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा एकदम भलका अर्थ हो जाएगा पाथे माने

यात्रा पूरी करने के लिए तय करने के लिए जो भी आवश्यक वस्तु पदार्थ है सामग्री है वो सबका सब पाते है पाथ है यम युमु आपको भगवान तक पहुंचना है तो टिकट भी हरिनाम से मिलेगा गाड़ी भी हरिनाम की मिलेगी कपड़ा भी हरिनाम के मिलेंगे भोजन भी हरिनाम का मिलेगा

और चलने की शक्ति भी हरि नाम ही प्रदान करेगा और पहुंचाएगा मंजिल तक हरि नाम ही ये पाथे बिना भगवान नाम के कोई आज तक भगवान तक पहुँचा ही नहीं है तुम भला कैसे पहुँच जाओगे पूज्य संत श्री गोपालचार्य जी महाराज कहते थे कहते थे अरे भले आदमी भगवान कैसे मिलेंगे आलू भट्ट टमाटर नहीं मिल सकते बिना नाम के तो भगवान कैसे मिलेंगे

आप दुकान पे तो जाके खड़े हो जाओ दे दो क्या दे दें दे, दे दो नाम मतलब वस्तु का कि टमाटर दे दो कि आलू दे दो कि बैंगन दे दो कि अरबी दे दो नाम मतलब दे दो क्या दें दे दो अरे भाई बोलो क्या दे दो तो गुस्सा होकर कहेगा धक्का दे दो इसको इसको धक्का दे दो नाम नहीं लेता धक्का दे दो

हमारे महाराज जी सुनाते थे पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी के नाम लेने से ही वस्तु की प्राप्ति होगी लौकिक वस्तु की प्राप्ति भी नाम लेने से होगी तो बोले एक सीधा साधा आदमी था अपनी ससुराल जा रहा था तो मैया ने कुछ पैसा दिए उसको अकेले पुत्र था तो माता ने कुछ पैसा दिए बोले भाई वहाँ ससुराल जा रहे हो छोटे छोटे बच्चे घेरेंगे

जीजाजी जीजाजी कहेंगे कोई फूफा जी कहेगा कोई कुछ कहेगा तो सब आशा लगा के रखते हैं ना कि कुछ लाए होंगे ज्यादा नहीं तो केले ही ले आए होंगे कुछ तो लाए होंगे बच्चों को आशा रहती है आगंतुक से तो ऐसे खाली हाथ मत जाना कुछ लेके जाना बड़ा आज्ञाकारी था बोले माताजी बताओ क्या ले। बोले कुछ लेके जाना तो दुकान पर गया बोले कुछ ले दो क्या कहा

ये पैसा ले लो कुछ दे दो बोले कुछ ऐसे थोड़ी नाम बताओ क्या चीज चाहिए बोले कुछ दे दो तो लोगों ने कहा कि इसका माथा फिर गया है तो मिठाई उठाई वाले ने कुछ नहीं दिया एक साग भाजी वाले के पास मन में सोचा कि कैसी चीज मैया ने बताई है कहीं मिलती ही नहीं अंत में वो एक साग भाजी वाले के पास गया खड़ा हो गया कहो तो भैया क्या चाहिए बोले कुछ दे दो

क्या कुछ ले दे दें। अरे बोले महाराज हमारी मैया ने चीज ऐसी बताई है कि कहीं नहीं मिली पूरे बाजार में घूम लिए किसी नहीं ने नहीं दिया अब आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा कुछ अरे बोले इतनी बढ़िया चीज कितना पैसा तुम्हारे पास सब दे दो बहुत महंगी चीज है ऐसे वैसे नहीं मिलेगी उसने एक बड़ा भारी जिमी कंध इतना बड़ा जमी दे दिया लि इसका नाम है कुछ

बड़ा खुश हुआ बोले ये तो बड़ी दिव्य कोई मिठाई होगी क्या होगा भगवान जाने कुछ है ये तो कपड़ा में बांध के वो सिर पे रख के लाया कि कुछ है सब पैसा उसी में खर्च हो गया पैदल पैदल ससुराल पहुंचा सब ने घेर लिया बच्चों ने जीजा जी फूफा जी सबने घेर लिया बोले क्या लाए हैं तो बोले कुछ लाए हैं तो कुछ लाए तो वो जानते जिमी कंध कैसा होता आप लोग तो जानते हो

ऐसे खाली हाथ लग जाए तो खुजली होने लग जाती शरीर में आ, आ, हाँ सुरन कहते हैं जिमी कंद भी कहते हैं सुरन कंदोरा भी कहते हैं क्या कहीं कहीं कंदोरा भी कहते हैं तो जिमी कंद होता उसको बनाने की पद्धति है तब वो बनता है बढ़िया बनता है और सुरन का हलवा बहुत अच्छा बनता है आपने कभी नहीं खाया होगा पूज्य हरे बाबा सूरन का हलुआ बनाते थे एक नंबर हलुआ

हम जानते हैं उसकी विधि कोई जिज्ञासु हो भगवान को भोग लगाने की इच्छा हो तो हम विधि बता सकते हैं बहुत बढ़िया है हलवा बंदा सूरन का तो कहते बच्चे जो है बच्चों ने घर में बड़े बूढ़ों को किसी को नहीं दिखाया वो सब उसको उठा के ले गए और सबने अमनिया करके और जैसी लाल लाल भीतर का निकला मुंह में खाया

अब तो चिल्लाना चीखना बच्चों ने आरंभ किया बोले भरिया घर में कहा कलेश है गये कहा भाई अरे बोले कुछ लाए थे बहनोई साहब दमाद जी मेहमान जी कुछ लाए थे बच्चों ने कुछ खा लिया क्या है भैया कुछ नाम किस्सा है तो अंत में कुछ के नाम पर जमी कंद निकला महाराज जी सुनाते थे तो बोले कुछ दे कुछ दे नाम नहीं लोगे तो मिठाई की जगह जमी मिल जायेगा

इसलिए नाम लेना बहुत जरूरी है बोलो भगवान नाम महाराज की संसार की वस्तु नाम के बिना नहीं मिल सकती तो भगवान नाम के बिना कैसे मिलेंगे नहीं मिल सकते पाथे यम यम मुख्यो सपदी पर पद प्राप्त जो भगवान की ओर चल पड़ा है उसके लिए पाथे श्री राम नाम है

पाथेयम जन्म मुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थित विश्राम स्थान में संसार के बड़े से बड़े विद्वान कवि चाहे जितने काव्यों का प्रवचन कर दें व्याख्यान कर लें चाहे जितने बड़े बड़े पोथन्ना लिख दें लेकिन उन्हें यदि विश्राम मिलेगा

तो केवल और केवल और भगवान नाम का आश्रय लेने से विश्राम मिलेगा बिना हरि नाम के बड़े से बड़े पंडितों को भी विश्राम मिलने वाला नहीं है विश्राम स्थान में एकम एकम एकम का भैया जी दूसरा नहीं एक ही विश्राम का स्थान है राम नाम। वहां नहीं गए तो विश्राम मिलेगा नहीं पायो परम विश्राम गोस्वामी जी ने कहा

क्योंकि यही महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण सुथिस नाम में परम विश्वास नाम में परम विश्राम मिलेगा लोग कहते हैं आराम कर लो भैया बहुत तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया आराम कर लो

और लोग सोचते हैं आराम माने का दुपट्टा तो जाओ लेकिन ईमानदारी से आराम शब्द का विचार करो आ माने आ जाओ राम माने राम नाम के पास आ जाओ श्री हरि नाम का आश्रय ले लो तो आराम मिल जाएगा नहीं तो आराम हराम हो जाएगा विश्राम स्थान

स वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों को भी परम विश्राम भगवन नाम में मिला कविवर वचसाम जीवनम सज्जनाम सज्जन की परिभाषा है अरे ये तो बड़े सज्जन हैं तो कहते ना अरे बहुत सज्जन है बहुत सज्जन है

किसको कहते सज्जन जो बोले बढ़िया था बोले हाथ पांव जोड़ ले अच्छी बात करे सभ्यता से बोले उसी को सज्जन लोग कहते प्राय पर यहां सज्जन की परिभाषा है जिसका जीवन नाम बन गया है वही सज्जन है जीवनम सज्जन आनाम सज्जनों का सतजनों का जीवन है जीवन माने प्राण सज्जन पुरुष बिना अन्य जल-वायु के जी सकते हैं

पर क्षणार्ध भी भगवान नाम के बिना जीवित नहीं रह सकते जीवनम सज्जनानाम और कैसा है नाम बीजम धर्म द्रुम धर्मरूपी वृक्ष का बीज है हरि नाम राम नाम कृष्ण नाम धर्मरूपी वृक्ष का बीज है इसका आशय क्या है

इसका आशय है कि जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं ऐसे ही मूल में यदि हरिनाम नहीं है तो तुम्हारे जीवन में धर्म का वृक्ष अंकुरित ही नहीं होगा धर्मस्थापन अपने जीवन में चरित्र में करना चाहते हो तो बीजम धर्मद्रुमस्य धर्मरूपी वृक्ष का बीज है रामनाम

अच्छा एक बात हम पूछें आपसे धर्मरूपी वृक्ष का बीज रामनाम है और धर्मरूपी वृक्ष का फल भी राम नाम है कि नहीं बीज किसको तो कहते हैं वृक्ष का जो फल है उसी को तो बीज तो कहते कि नहीं इसका मतलब है सारे जीवन के धर्मा धर्माचरण का सार सर्वस्व अंतिम फल क्या है अंतिम फल भी राम नाम है

जड़ भी राम नाम है और अंतिम फल भी राम नाम है वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष इसको वृक्ष बीज न्याय कहते हैं माने धर्म के मूल में भी राम नाम है और धर्म के चरम फल के रूप में भी राम नाम है बीजम धर्म द्रुम सैसा जो राम नाम है प्रभवतु भवता भूत राम नाम

ऐसा राम नाम हनुमान जी महाराज कहते आप सबके जीवन का परम कल्याण करे आप लोगों के लिए जीवन में श्री राम नाम हरिनाम कल्याणकारी सिद्ध होवे यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं नाम राम को कलपरुण कल कल्याण

भयो तो भान तुलसी तुलसी श्री का नाम कलिकल्प तरु है कलयुग में एकमात्र कल्प वृक्ष राम नाम है हरि नाम है कल्याण का निवास स्थान है और उस नाम का स्मरण करने का महात्म क्या है बोले हमको देख लो मैं तो भांग के जैसा निकृष्ट था माने नशे पत्ते वाला

निकृष्ट था लेकिन कहां भांग और कहां सामने तुलसी है तुलसी और भांग की समता हो सकती है क्या अरे भाई तुलसी तो तुलसी है साक्षात भगवत स्वरूपा है ये तुलसी इनकी बड़ी भारी महिमा है या दृष्टा निखिला भसंग रमनी तुलसी के दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते

यादृष्टा पद्म का श्लोक है यादृष्टा निखिला घसंघसमनी स्पृष्टा बपुष पावनी तुलसी स्पर्श मात्र से शरीर को पवित्र कर देती ये है यह शरीर मलमूत्र का बर्तन है भांड है बढ़िया से बढ़िया गंगाजल डालो तो भी मूत्र बनके निकल जाएगा बढ़िया से बढ़िया प्रसाद पाओ तो भी मल बनके निकल जाएगा

ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है कारखाना है ये शरीर इसको चाहे जितना धो मांझो इसकी असुचिता निर्मूल नहीं होती समाप्त नहीं होती क्यों नहीं होती समाप्त कोई चिकित्सक बैठा है यहां कोई डॉक्टर है यहां कोई नहीं चलो नर, ना न हो तो कोई बात नहीं

ये शरीर जो है मलमूत्र पर टिका हुआ है किस पर टिका हुआ है चिकित्सा पढ़े हुए लोग जान सकते हैं सारा मल निकल जाए तो व्यक्ति जीवित रहेगा तो मर जाएगा मलमूत्र पर शरीर टिका है जीवन ही शक्ति छिपी है मलमूत्र में

इसका अर्थ है मलमूत्र भी निंदनीय नहीं, नहीं है बोलो वृंदावन बिहारी सारा मल निकल जाए मर जाएगा इसलिए कुछ न कुछ मलमूत्र रहता ही है शरीर में डॉक्टरों के अनुसार जब अंतिम में मल होता है काला मल अंतिम में

तो हो सकता है मरने के दो चार घंटे पूर्व हो जाए हो सकता है एक दो दिन पहले भी हो सकता है और वो मल जब निकल जाता है रोगी के शरीर से तो चिकित्सक कहते हैं कि अब इनका जीवन अब शेष नहीं है अब ये बचेंगे नहीं ये चिकित्सक मान लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं कि इनका जीवन नहीं है

और वह अंतिम क्षण का मल क्योंकि पता नहीं कब की वो गंदगी होती है वो जब निकलता है तो इतना अधिक दुर्गंधित होता है कि उसको डॉक्टर मास्क वास्क सब लगा लेते हैं मतलब बड़ा बहुत अधिक दुर्गंधित होता है तत्काल उसको बाहर किया जाता है

वातावरण को फ्रेश करने के लिए कुछ उनको प्रयोग करना पड़ता है ऐसा हमने सुना है अत्यधिक दुर्गंधित तो होता है वो पूज्य श्री पंडित जी महाराज गिरिजा वाले बाबा सरकार पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज श्रद्धे पारी जी उनका इलाज करते थे तो

उनको भगवत धाम जाने के शायद एक दो दिन पहले ये मल हुआ पंडित जी को तो सारा कुंज मंदिर स्थान एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध से गमक उठा उसमें तनिक भी दुर्गंध नहीं आई और दुर्गंध तो नहीं एक दिव्य सुगंध अलौकिक अद्भुत सुगंध

सुनकर उन उस काले मल से निकली और उसके साक्षी अनेक संत तो है ही है डॉक्टर पारिक जी उसके साक्षी हैं उन्होंने कहा महाराज चिकित्सा विज्ञान बहुत पीछे छूट गया मानवीय बुद्धि से पुस्तकीय ज्ञान से यह समाधान कोई नहीं कर सकता कि मल तो किसी का भी हो दुर्गंधित ही होता है और उस अवस्था का मल तो अत्यंत दुर्गंधित होता है

दुर्गंध नहीं है चलो ये तो ठीक है पर सुगंध कैसे आ गई उसमें पहली बनकर रह गया अरे भैया पूतना जैसी को ठाकुर जी कृतार्थ कर देते हैं, छाती पे खेल देते हैं, तो पूतना के जलाने पर शरीर में सुगंध आती है और जिन बाबा ने वात्सल्य भाव से जीवन भर लाला को गोद में खिलाया हो

उनके उस शरीर के विकार में सुगंध आ जाए तो कौन सा आश्चर्य है ठीक यही घटना पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्त माली जी महाराज के जीवन में घटित हुई और उस घटना का ये दास तो साक्षी है ही परम श्रद्धे स्वामी श्री राम शर्मा जी उस घटना के साक्षी हैं लक्ष्मी लाइफ लक्ष्मी लाइफ हॉस्पिटल है छोटा अभी भी है उस हॉस्पिटल में महाराज जी को ले गए थे

वहाँ भी महाराज जी को ऐसे कुछ इच्छा हुई कि हमको शौच जाना है कई दिनों से गए नहीं थे तो हुआ वहां भी ऐसी ही घटना घटी डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब ये हम लोगों के अनुसार ये संकेत है कि अब अधिक जीवन अब नहीं है कि तो आप चाहें तो यहाँ रखें चाहें तो अन्यत्र ले जाएं। बोले डॉक्टर ने कह दिया

लेकिन वो आश्चर्यचकित था अपूजित स्वामी श्रीराम शर्मा जी महाराज जी का दर्शन करने आए थे पूरा हॉस्पिटल द्वार से ले भीतर तक दिव्य सुगंध पूरे कक्षों में सब में एक अत्यंत दिव्य सुगंध ये है भजन की महिमा भगवत चिंतन की महिमा

डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने अपने जीवन में ये पहला केश है कि इतनी खुशबू भी निकलती है मल से ऐसा आज तक देखा सुना नहीं गया और महाराज जी के पास जैसे ही स्वामी जी पहुंचे तो महाराज जी बड़ी जोर से हंसे और बोले जय जय श्री राधे ऐसे बोले जय जय श्री राधे

और स्वामी जी नाचने लग गए अरे बोले बाबू आप कहते बाबा बीमार है कौन कह रहा है बाबा बीमार महाराज जी तो हंस रहे तो स्वामी जी से बोले कि हमारा एक काम कर दो महाराज जी बोले हमारा एक काम कर दो क्या तो पंडित जी से हमको पंडित जी कहते पंडित जी से कह दो कि अब हमको हॉस्पिटल में न रखे हमको मलुक पीछे ले चले स्वामी जी बोले महाराज जी को अभी ले चलो

डॉक्टर बोले अभी तो इतनी जल्दी छुट्टी तो नहीं कर सकते लो नहीं अभी छुट्टी कराओ महाराज जी मैंने स्वामी जी के सामने महाराज जी को छुट्टी कराई फिर डॉक्टर चंद्रेश जी के आग्रह पर फिर महाराज जी को यहाँ ले आए थे डॉक्टर चंद्रेश जी ने कहा कि नहीं यहाँ कौन सा हैज हेल्थ केयर बोले नहीं यहाँ ले चलो यहाँ सुविधा नहीं है आश्रमों में चिकित्सा की सुविधा उतनी कहाँ हो सकती है हॉस्पिटल में सब उपलब्ध रहता महाराज जी वहां ले गए

और महाराज जी वहाँ से भी यही आ गए और यही अंतिम क्षण तक भगवत स्मरण पूर्वक उन्होंने भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त की तो जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास तो हम तुलसी की महिमा कह रहे थे स्पृष्टा बपुष पावनी ये शरीर मलमूत्र का भांड है

इसमें कभी पवित्रता आती ही नहीं चाहे जितना धो मांझो एक कोलोन थेरेपी होती है इस बार हमने उसका अनुभव किया वो तो कहते सारा मल निकल जाता है हम तो कहीं भी जाते हैं तो एक बार हम पूछते जरूर हैं हमने कोलोन थेरेपी वाले से पूछा इससे पूरा मल निकल जाएगा हाँ हाँ निकल जाता है फिर मैंने दोबारा पूछा उसे पूरा मल निकल जाता

अरे बोले बाबा जी पूरा निकल जाएगा तो राम राम हो जाएगी मर जाओगे पूरा नहीं निकलता इसमें जो मोटी छोटी आँख है उसमें जितना जरूरी है उतना निकल जाता है बाकी मल के ऊपर ही जीवन है उस व्यक्ति चिकित्सक ने कहा मल के ऊपर जीवन है पूरा तो तभी निकलता है जब पूरा होने वाला होता है तब पूरा निकलता नहीं तो नहीं निकलता

इसीलिए बिना तुलसी के स्पर्श के देह पवित्र नहीं होता इसलिए जो तुलसी अपने कंठ में धारण नहीं करते उनको देव पूजा का अधिकार नहीं है उनको पितरों के श्राद्ध का अधिकार नहीं है उनको भगवान की सेवा का अधिकार नहीं है क्योंकि वे चाहे जितने पवित्र हो जाएं बिना तुलसी की पवित्रता तो आएगी ही नहीं तुलसी के धारण करने से ही पवित्रता आवेगी

इसलिए प्रत्येक आस्थिक मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपने कंठ में तुलसी धारण करनी ही चाहिए भले ही वह वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित न हो तो भी भगवान को निवेदित करके तुलसी अपने कंठ में धारण करनी चाहिए हाँ ये बात अवश्य है कि तुलसी धारण करने के बाद तुलसी की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए मर्यादा क्या

जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को हम आहार के रूप में न ले जो खाने पीने की जो वस्तुएं निषिद्ध हैं उन वस्तुओं को हम अपने आहार के रूप में न ले ये तो बहुत अच्छी बात है हम अपवित्र आहार से विहार से बचेंगे तो हमारा अंतकरण भी पवित्र होगा और हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा है? स्वस्थ जीवन जीने का ये साधन है

तुलसी के मर्यादा रखनी चाहिए। बंगाल में हमने देखा कलकत्ते में कि वो स्नान करके जैसे भजन में बैठे वो तुलसी पहन उन्होंने सच्ची बात बता रहे हैं बीजा जी और उसके बाद उन्होंने भजन करके बाद में तुलसी की माला गले से उतार के माला जब माला तो खूंटी पर टांगी दी और तुलसी की जो माला कंठी पहनते वो भी वहां लटका दी

तो मैंने उनको पूछा कि अरे आप तो वैष्णव में हमेशा तुलसी धार नहीं करते तो वो बंगला में बोले कि ठाकुर निगुड़ा खाता है ना निगुड़ा खाता निगुड़ा माने वही जल तरो और कितना स्पष्ट करके बता मैं

मछली वछली खा लेते हैं ना तो वो जाते हैं कई बार मछली खाना पड़ता है दावत होती है, न्यौता होता, होता है तो गुरुजी ने बोल दिया ना कंठी पहन के नहीं खाना तो हम कंठी जब के समय उसमें खाते पीते नहीं उसमें पहन लेते हैं बाद में उसको रख देते भैया ये चतुराई मत करो ऐसा क्यों चतुराई करते हो कंठी धारण करो तो कभी उसको त्यागो मत शास्त्रों में लिखा है

यज्ञोपवीत मध्धारिया कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तदविही नोपी विष्णुद्रोही भविन्न जैसे विजाति को ब्राह्मण को निरंतर यज्ञोपवीत धारण करके रहना चाहिए ऐसे ही वैष्णव मात्र को हमेशा कंठी धारण करनी चाहिए आधे क्षण के लिए भी कंठी से यदि कंठ रहित हो गया

तो वो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता विष्णुद्रोही भवे न रम तो भगवत द्रोही क्यों बने हमारे गले में तुलसी अवश्य होनी चाहिए कई बार कंठ की तुलसी धागा में होती तो ही जाती है तो और भी उपाय है अब कान में तुलसी है अब ये तो जल्दी टूटेगी नहीं ये तो रहेगी ही तो तुलसी का संपर्क बना रहता है

हमारे यहाँ महात्मा लोग जटा में तुलसी के दाने डाल लेते हैं ये जैसे दाना तुलसी का ऐसे दाना डाल लेते हैं मान लो गले वाली किसी अवस्था में ये डॉक्टर बड़े विचित्र होते हैं हम तो पहले ही पक्का कर देते हैं, हम कंटिन्यू उतारेंगे लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं सब उतार दो हॉस्पिटल में जाओ सब उतार दो तो सब जगह तो उतारने को बोलेंगे वो ये तो करेंगे जटा उतरवा दो

ये तो नहीं बोल सकते है तो हमें से हॉस्पिटल में नहीं जाना तो उस समय भी तुलसी से विमुख न हुए तुलसी सदा शरीर पर रहने ही चाहिए स्पृष्टा वह पुष्पावनी स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है उसको छू कर के जब जल शरीर पर पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है स्नान काले तुस्ंगे दृश्यते तुलसी सुधा

सर्वतीर्थे सुस्नातम भवति तेन न सारे तीर्थों में स्नान हो जाता है इसमें संदेह नहीं है अरे स्नान की बात छोड़ दो तुलसी कंठी धारण करने वाला जब भगवत प्रसाद पाने बैठता है तो सिकते सिकते तुलभित बाज में भी फलम मुने उसको एक एक अन्य के कण पर ही अष्टमे का पुण्य प्राप्त हो जाता है

शरीरम दह्यते ये तुलसी काष्टविना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोका कथंजन जिनका शरीर तुलसी की लकड़ी से जलाया जाता है अंतिम संस्कार में तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग हो जाता है वो जीव लौट करके फिर भगवान के धाम से धरती पर नहीं आते हैं कितनी महिमा तुलसी से भगवान का महानैवेद्य तैयार होता है

कौन सा नैवेद्य क्या कहते हैं उसको महानैवेद्य जिस विधि से हम बता रहे हैं इस विधि से आप भगवान को भोग लगा दोगे तो आपके घर के खाकुर जी एक हजार वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाएंगे एक हजार वर्ष तक का भोग आपने लगा दिया

हम लोग क्या करें कभी बाल भोग में चूक हो जाती कभी राज भोग में कभी ठाकुर जी के उत्थापन भोग में कभी व्यारू में तो कोई चूक ना हो सारे दोषों का परिहार इस महान नैवेद्य के अर्पण से हो जाता इसकी है इसकी विधि है भूमि को स्थल को अत्यंत पवित्र करके गाय के गोबर से लीप करके और

चूल्हा चेता करके अच्छा हो कि यज्ञी अग्नि मिल जाए यज्ञ की अग्नि मिल जाए तो अच्छा है उस अग्नि से ही चूल्हे को चैतन्य करें और फिर संपूर्ण रसोई भगवान की तुलसी की सूखी लकड़ी से ही बनावे संपूर्ण रसोई तुलसी की लकड़ी से बनावे बड़ी पवित्रता से अब बनाने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग

अर्पित करे नैवेद्य अर्पित करे और फिर भगवान को प्रेम से जिमावे तो एक सहस्त्र वर्ष के लिए भगवान की तृप्ति हो जाती है कितनी अच्छी भगवान तो तृप्त ही हैं माने वो एक हजार वर्ष तक आप अष्टयाम में जो भोग लगाओगे उतने भोग से जितने राजी होंगे उतना एक बार के भोग से राजी हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते एक बार हम गीता वाटिका गए

गोरखपुर तो वहां बगीचा से तुलसी पुरानी सूखी रखी थी बहुत तुलसी थी और नई नई पौध लगाई थी तो हमने वहां पूछा कि तुलसी का उपयोग क्या अरे बोले इनको नदी में विसर्जन कर देंगे तो कि किसी के काम की तो नहीं बोले किसी काम की नहीं तो हमने हम हम उपयोग कर सकते हैं बोले हाँ करो तो यज्ञ में नित्य आहूति में तुलसी का

हवन में बहुत महत्व है तुलसी का वो तो है ही है तो हमने कहा कि अच्छी अच्छा अवसर है यहाँ बनाना चाहिए तो मिट्टी का सुंदर कोरा मटका मंगा करके और सुंदर देसी गाय का दूध मंगाया गया और तुलसी की लकड़ी से ही खीर तैयार हुई दे राम, दे राम, दे राम। और ये हमारे साथ जितने लोग हैं सबको कहा गया

कि महामंत्र का उच्चारण करते हुए चावल बीनना है महामंत्र एक पूरा हो जाए सोलह नाम तब एक चावल रखना है अब सब चावल बीनने में लग गए और बस हरिनाम बीच में किसी को कुछ बोलना नहीं है हरिनाम लेते हुए खीर बनी ठाकुर जी को भोग लगा अब भोग लगने के बाद जो पाया आ क्या कहें गिरा अनयन नयन बिन वाणी अब हम बोल ही नहीं सकते

अनिर्वचनीय दिव्य स्वाद ऐसा लगा कि ठाकुर जी के अधर सुधार का स्वाद उसमें है और हमने तो पूरा कटोरा भर के भीड़ ही लिया और कुछ दूसरी चीज ली नहीं ऐसा नशा छा गया भगवत कृपा का भगवत प्रेम का क्या कहना आप लोग चाहें तो भगवान को इस प्रकार से बड़ी पवित्रता से नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं श्रीमन महाप्रभु जी ने

विष्णु प्रिया जी को जो उपदेश किया है उसमें भी एक एक चावल का कण और उसी से नैवेद्य तैयार करके ठाकुर जी को भोग धराने की बात कही है उनके चरित्र में और लीला में भी देखने को प्राप्त होता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्पृष्टा बपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरतनी जो तुलसी तुलसी

को नित्य प्रणाम करते हैं साष्टांग प्रणाम करते हैं। माताओं को पंचांग प्रणाम और पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक तुलसी को जो प्रणाम करते हैं उनके शरीर में कभी भयंकर रोग उत्पन्न नहीं होते हैं सिक्तांत कत्रा कनी जो तुलसी में नित्य श्रद्धा पूर्वक जल सींचते हैं तो यमराज को भय हो जाता है यमराज कहते चित्रगुप्त का हाँ हजूर हां सरकार

बोले इसका खाता फाड़ के फेंक दो क्यों अरे बोले बड़ा पापी आदमी है कई जन्मों का पापी है आप कहते खाता फाड़ो खाता फाड़ के फेंको इसका क्यों बोले अब इसने तुलसी की भक्ति आरंभ कर दी है अब ये तुलसी जी में रोज जल चढ़ाता है जो तुलसी जी में रोज जल चढ़ाता उसको जब नहीं जाना पड़ता तो सिंत का और जिसने तुलसी का पौधा लगा दिया मानो उसने अपने हृदय में भक्ति का बीज

बो दिया भक्ति का पौधा लगा दिया है और जो भगवान के प्रत्याशक्ति विदाय नहीं भगवतक कृष्ण से संरोपिता न्यस्ता तत् विमुक्ति फलदा सबसे ही तुलस महा और जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित कर देता है तो विमुक्ति फलदा वो संसार चक्र से छूट जाता है ऐसी तुलसी महारानी की जय हो

और इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है इसमें तुलसी का बड़ा महत्व है दीपदान का महत्व कार्तिक मास में दीपदान बहुत ध्यान से सुन लो भैया कार्तिक मास में जो दीपदान का महत्व है उससे हजार गुना अधिक महत्व है पुरुषोत्तम मास में दीपदान का अब हम रोज कहना भूल जाते हैं अब जितने दिन बचे हैं सब लोग दीपदान जरूर किया करो

तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके हो सके तो थोड़ी रुई लगा लो तो जिसमें जल्दी चैतन्य हो जाएगी और वेद लक्षणा गाय के घी से भगवान के सामने दीप दान करो यमुना जी पे पीपल के नीचे और जहां देवालयों में जहां चाहे आप वहां दीप दान करें बहुत बड़ी महिमा है तुलसी से दीप दान की का पुरुषोत्तम मास में आज हमारे स्थान के एक संत बोल रहे थे की आपने एक बार

पुरुषोत्तम मास की थोड़ी बात बताई थी इस बार तो आप भूल ही गए पुरुषोत्तम मास की बात बताना तो कम से कम आप कुछ बता देते तो लोग सावधान होके कुछ न कुछ कर लेते लोगों को लाभ मिल जाता अब नाम महाराज की चर्चा के आगे दूसरा कुछ सुहाता ही नहीं क्या करें और दूसरी बात ये है कि दूसरी तरफ चले जायेंगे तो दूसरी तरफ चले जायेंगे तो, तो कम से कम नाम वंदना हो जाए

और उसके बाद कहीं अवसर मिलेगा तो हम पुरुषोत्तम मास की भी बात थोड़ी सी बताएंगे जरूर जिससे कि लोगों को लाभ मिल जाए एक भाव हमारे मन में है हमने आचार्य योगेंद्र जी से तो कहा था लेकिन और हम दूसरे से चर्चा नहीं कर सके वो तो भाव मन में यह है कि यह एक श्री मलुक पीठ

पूरी धरती का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ लगभग डेढ़ लाख शालिग्राम जी वैसे हम सवा लाख ही बोलते हैं लेकिन पूरी संख्या में डेढ़ लाख के करीब सालिग्राम भगवान यहाँ विराजमान है इतनी बड़ी संख्या में इतने शालिग्राम जी कहीं नहीं कहीं दस हजार कहीं बीस हजार कहीं चालीस हजार

एक लाख भी कहीं नहीं है पर यहाँ भगवान की स्वयं की अहेतु की कृपा करुणा से इतनी बड़ी मात्रा में भगवान शालिग्राम बैठे हैं विराजे हैं शास्त्रों में तो लिखा है कि सपाद लक्ष्य शालिग्राम जहाँ होते हैं वहां कोई अतीर्थ कुर्थ क्षेत्र भी क्यों न हो वहां मरने वाले कीट कीटपतिंग को भी सद्य भगवान का धाम मिलता है मरने कीट पतिंग हो

भजन करने वाले को नहीं और ये तो श्रीधाम वृंदावन है और वृंदावन में यमुना जी का पुलिन है यहाँ इतने शालिग्राम भगवान विराजमान है तो किसी से भजन साधन नहीं भी बनेगा और यहाँ पड़ा भी रहेगा तो भी कल्याण हो जाएगा भगवान बड़ी कृपा करके विराजे हैं तो मन में हमारे ऐसा भाव आ रहा था कि यदि की यदि व्यवस्थापक लोग तुलसी की व्यवस्था कर ले तो

बहुत से लोगों के मन में एक संकोच रहता है महाराज जी आप ही खरीद के तुलसी लाए और हमने चढ़ाई तो हमें पुण्य नहीं मिला ऐसा एक बार लोगों ने कहा था लोग कहते हैं ना कि हमारा तो उसमें पैसा अब पैसा ले वो भी नहीं लगता कि हम तुलसी चढ़वा के कहें तुलसी इतने के उसका पैसा वसूला जाए आपसे ये भी ठीक नहीं तो उसके लिए हमारे मन में एक बात आई है की तुलसी खुली तुलसी लेकर

जो तुलसी का कार्य करने वाले लोग हैं यदि उनकी व्यवस्था हो जाए वे यहाँ विराज जाए और फिर जिसको तुलसी अर्पित करने का है तो न्योछावर देकर तुलसी ले आवे एक एक डलिया, और फिर एक बार पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का उच्चारण यहाँ से आचार्य जी कर दें, और वह तुलसी फिर शालिग्राम भगवान को अर्पित हो जाए तो यदि पुरुषोत्तम मास में

सवा करोड़ तुलसी अर्पित हो जाए तो एक तो चातुर्मास और चातुर्मास में भी पुरुषोत्तम मास उसमें यदि सवा करोड़ तुलसी भगवान शालिग्राम जी को चढ़ जाए तो हमारे मन की हो जाएगी हमारे मन में ये भाव आया है तो अब जितने लोग बैठे उतने लोग करेंगे तो उतने हजार तो हो ही जाएंगे अब वो रोज काउंटिंग हो जाए गणना हो जाए

फिर ठाकुर जी की कृपा से जल्दी जल्दी जब बड़ा हॉल वहाँ बन जाएगा बन नहीं रहा है थोड़ा तैयार हो जाएगा तो नई गोशाला में तो दो तीन हजार लोगों को भी बैठने की व्यवस्था है तो ज्यादा संख्या में लोग होंगे तो ज्यादा लोग तुलसी से तो एक एक नाम से तुलसी अर्पित कर दिया बाद में वो सारी तुलसी इकट्ठी होके यहाँ तालीग जी को अर्पित हो जाएगी

तो एक बड़ा विलक्षण उत्सव हो जाएगा तो ऐसा यदि हो सके तो अच्छी बात है श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की जय नाम राम को जो रो विरक्त भय भय

भयो भांगते मैं तो भांग के पौधे के जैसा था किसी काम का नहीं लेकिन नाम स्मरण करते करते भांग जैसा तुलसीदास भी आज तुलसी के जैसा पवित्र हो गया ये श्री राम नाम की विलक्षण महिमा है हमको ऐसा लगता है भैया जी

गोस्वामी जी के जमाने में भी साधु संत खूब भांग पीते होंगे उनके मन में आया कि थोड़ी ये प्रेरणा भी दे दें कि भाई भांग मत पियो इसलिए जो सुमिरत भयो भांगते भांग को निषिद्ध वस्तु में गोस्वामी जी ने गणना की जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास और भंग वाले लोग ऐसे ऐसे दोहा छद सबैया बोल करके तब

ग्रहण करते हैं कि क्या कहना है एक कहावत हो जती को रति जति को रति बढ़िया गहरी छनी भाई भांग हो तो एक रति यति माने साधु एक रति में ही लहर आ जाएगी तरंग आ जाएगी जति को रति सिद्ध को मासा। ओ सिद्ध है तो इतना एक मासा ले लेगा

और इससे अधिक तो देख समासा जति को रति और सिद्ध को मासा और याते अधिक तो देख समाशा हमारे यहाँ खाक चौक में पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ हमारे स्थान में वर्ष में एक दिन ठाकुर जी को भांग का भोग महाराज जी लगा परंपरा से लगता है तो आज भी लगता है

ये होली के दूसरे दिन जिसको धुरेड़ी कहते हैं होली मुख्य होली जिस दिन होती है तो बड़ी पवित्रता से महाराजी भांग घुटवाते और ठाकुर जी को भोग धराते और भोग धरा के फिर बाहर बैराज फिर स्वयं भी लेते और विद्यार्थियों के लिए उनको नहीं देते उनको तो अलग बिना भांग की रहती शरबत खाली ठंडाई उनको देते और

बस ठाकुर जी को भोग धराने के बाद महाराज जी सिर झुका के बैठ जाते और कहते ठाकुर जी की तरफ मुंह करके कहते जाओ होरी खेलिया खेल ठाकुर जी से कहते जाओ होरी खेलिया खेल ये बात की जरूर जाओ होरी खेलिया और फिर ऐसे सिर करके बैठ जाते तो एक कलकत्ता के

हाई कोर्ट के बड़े वैरिस्टर थे बड़े वकील थे गोपाल बाबू नाम था बंगाली थे और लंदन से वैरिस्टरी की थी पुराने जमाने की बात है स्वतंत्र भारत में भी वे बड़े बहुत बड़े वकील थे कलकत्ता के गोपाल बाबू तो सिद्धि कहते बंगाली सिद्धि ए सिद्धि मैंने थोड़ी भांग हमको भी दो महाराज जी महाराज बोले भाई आप पढ़े लिखे हो ज्यादा सहनी बहुत गहरी है शनि भाई

अने नहीं भाई टू प्रसाद देवेन थोड़ा सा दे थोड़ा अच्छी लगी स्वादिष्ट रबड़ी में बनी थी उन्होंने ले लिया लेने के बाद जैसी तरंग आई तो तुरंत जाकर उन्होंने स्नान किया और अपना वैर स्तरी वाला पूरा कपड़ा पहना और अपने एक छोटा सा सूटकेस लिया और सावट अंग्रेजी बोले कभी बंगला बोले कभी अंग्रेजी घूमे महाराज बोले क्या हो गया गोपाल बाबू

तो बोले तो प्लेन आने का समय हो गया है और हमको जाना है बहुत जरूरी और तो हमारा वहां हमको जज के साथ जिरा करना है तो महाराज जी ने कहा ये तो वृंदावन है यहां हवाई जहाज है ही नहीं यहां कहां हवाई जहाज है तो ऊपर चील उड़ रही थी तो बोले रे बाबा देख रहे हैं कितना जहाज घूम रहा है आकाश में अब उतरने वाला है

तो एयरपोर्ट कहाँ है तो छत के ऊपर उन्होंने कहा ये एयरपोर्ट है बस अभी जाएंगे हम बैठेंगे उसमें जहाज में महाराज जी बोले गोपाल बाबू को कमरे में बंद कर दो बाहर से कहीं छत से कूद न पड़ेंगे तो भैया या से अधिक तो देखता तमा इसलिए जो सुमिरत तो भयो भांगते तुलसी तुलसी दास हाँ।

आज तो क्या बात है हम एक दोहा भी नहीं कर पाए चलो मामूली संक्षिप्त में कर देते हैं चहु जोग तीन काल तीन लोग

परी परो गल प्रभु कल केवल मल मूलमलीप पयो नी जनमीना नी जनमीना नी चारों युगों में तीनों कालों में

तीनों लोकों में यदि जीव सर्वथा शोक रहित हुआ है तो वह केवल और केवल श्री हरि नाम के अनन्न्य आश्रय से ही चौह चारों युगों में सत्युग प्रेता द्वापर लेना यही शोक रहित होना है इसलिए वेद पुराण और संत इन तीनों का मत यही है

के सारे जीवन के पुण्यों का परम फल है श्री राम नाम में अनुराग यदि नाम में अनुराग नहीं हुआ तो आपके जीवन के सुकृतों का कोई फल आपको नहीं मिला कहते हैं कि सतयुग में ध्यान रूपी साधन की प्रधानता थी त्रेता में यज्ञ की प्रधानता ध्यान प्रथम युग प्रथम युग में सतयुग में ध्यान की प्रधानता

और त्रेता में यज्ञ की प्रधानता और द्वापर में भगवान की पूजा की प्रधानता थी कलयुग में क्या है बोले कलयुग में तो कोई साधन ही नहीं ध्यान बन नहीं सकता यज्ञ सभी हो नहीं सकते पूजा में भी अनेक प्रकार के दोष अपराध बन ही जाते हैं क्यों सब साधन कलयुग में नहीं बन सकते उसका उत्तर दे रहे हैं कल केवल मल मूल मलिना

पाप पयो निधि जनमन मीना जैसे मछली को जल से प्रेम होता है ऐसे ही कली जीवों को पाप से प्रेम है वो तो पाप से रहित नहीं होना चाहते हैं पाप से उनको प्रेम है वो तो मल मूल मन की जड़ अत्यंत मलिन हैं और पाप रूपी समुद्र में मछली बनकर रह रहे हैं उससे बाहर नहीं होना चाहते हैं।

ऐसे उन जीवों के कल्याण के लिए तो कोई साधन ही नहीं बचा एकमात्र साधन है वो कौन सा साधन है नाम काम करु जाला

भगवान नाम ही कल पर है और जो स्मरण मात्र से संपूर्ण जंजालों से मुक्त कर देता है शांत कर देता है राम नाम ही कलयुग में मनोवांछित फल देने वाला है ये राम नाम ही माता पिता के समान हित ऐसी है इस लोक में भी कल्याण करने वाला है और परलोक में भी कल्याण करने वाला है बुले रे आपने तो कह दिया केवल नाम

कर्म नहीं कर्म योग नहीं आज कितना बढ़िया संवाद हुआ है <idée> ब्रह्मा जी और शंकर जी का ए, ए, शंकर जी और भगवान महाविष्णु का संवाद शिव पार्वती का संवाद बड़ा अधला में संवाद हुआ नहीं कली करम ना में नहीं नहीं। कली, नहीं। कली करम ना

भक्तियोग भी नहीं बन पाएगा और विवेक माने ज्ञान योग ज्ञान योग भी नहीं बन पाएगा और ज्यान योग, ज्यान योग बन पाएगा। तो राम नाम ले लोगे तो भक्ति योग ज्ञान योग कर्मयोग बिना चाहे सब अपने आप बनने लग जाएंगे और महाराज जी एक बात तो बड़ी विलक्षण कह दी है बोले ये कपट की खान है कलयुग और दूसरा कोई काल नहीं है ये कलयुग ही भयंकर काल है

इसने वेश तो बहुत अच्छा बनाया है इतना बढ़िया वेश बनाया है कि ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम, वरिष्ठम हनुमान जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं कालनेमी की कथा का तो आपको मालूम है कि नहीं हनुमान जी लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए सजीवनी बूटी लेने जा रहे थे रावण की प्रेरणा से कालनेमी महात्मा बन के बैठ गया हो लंबे जटाजूट लंबी दाढ़ी बड़ा कमंडल बड़का चिमटा

और बड़ा जोर का सिद्ध बन के बैठा था माला हाथ में चल रही थी और बीच, बीच बीच में मारा मारा बो मारा बो मारा बो मारा बो मारा हनुमान जी बोलिए इनको क्या हो गया महात्मा को बीच बीच में क्या बोलते हैं महाराज किसने किसको मारा अरे बोल विक्षेप न करो भगवान की युद्ध लीला का मैं दर्शन कर रहा हूं और अब तक युद्ध में जो कुछ हुआ था सब अक्षर बता दिए

हनुमान जी शक्ति से मूर्छित पड़े वीर घातनी शक्ति से बिगड़ेगा कुछ नहीं कुछ साक्षर भगवान है हनुमान जी बोले बड़े सिद्ध पुरुष हैं यहीं बैठ के सारी लीला देख रहे हैं बोले महाराज ये ज्ञान बोले सब मंत्र का जप का तब का प्रभाव है तो बोले ऐसा ज्ञान हो जाए तो अच्छा है एक जगह बैठ के सब लीला देखते रहे यहां हो जाएगा दीक्षा लो तब ज्ञान होगा

समझ में आई बात जो व्यक्ति यह कहे कि पहले तुम हमसे दीक्षा लो तभी तुम्हारा कल्याण होगा तो काल का थोड़ा सा स्मरण कर लेना कि काल ने भी यही कहा था अरे भैया दीक्षा लेने से कल्याण नहीं राम राम करने से कल्याण होगा भजन करने से किसी सम्प्रदाय में दीक्षा ले लो भजन नहीं करोगे तो कल्याण हो जाएगा क्या बोले हनुमान जी बोले चलो ठीक है ज्ञान हुए तो अच्छा

बोले हमको प्यास लगी है बोले कमंडल में जल है को जल नहीं था कमंडल में हालाहल विष था विष पी के मर जाएगा हनुमान जी बोले नहीं इतने पानी से हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है बोले यहाँ बावड़ी है उसमें पानी पी लो हनुमान जी के जैसी जल में उतरे के स्नान भी कर लेंगे थोड़ा जल भी पियेंगे एक मकरी ने ग्राहिणी ने उनके पैर को पकड़ लिया

हनुमान जी को क्या कठिनाई चीर दिया मकरी को हनुमान जी का स्पर्श करते ही वो दिव्य सुन्दरी हो गई अपसरा थी कृषि के साथ से ग्राहणी हो गई थी उसने कहा महाराज मैं तो आपके स्पर्श से मुक्त हो गई हूँ और मुनि न हो यह निश्चय घोरा ये महादुष्ट काल नेमी राक्षस है ये तो आपको जानबूझकर देर कर रहा है जिसमे सूर्योदय हो जाए आप पहुँच न पाओ

और लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाए और चेला बनने के लिए तैयार हो देख लो मैं तो जा रही हूँ देव आप सावधान हो जाओ हनुमान जी बिल्कुल हो गए समझदार कोई सारा काफी हनुमान जी बड़ी श्रद्धा से आए श्री राम जय राम जय जय राम करते हुए आहो वत्स मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा अवश्य गुरुदेव दीक्षा प्रदान करें

पर आपका नियम है कि जब आप दीक्षा देते हैं तब दिव्य ज्ञान होता है हमारा नियम है पहले हम गुरु जी को दक्षिणा अर्पित करते हैं गुरु दक्षिणा पहले देते हैं बाद में मंत्र लेते हैं अच्छा है शिष्य तो जीवन में पहली बार उपलब्ध हुआ जो दीक्षा के पहले ही दक्षिणा प्रदान कर दे हाँ गुरु जी हमारी दक्षिणा इतनी जोरदार होती है की साधारण गुरु इसे पचा नहीं सकता है

पचा लेगा तो दीक्षा देने लायक हो जाएगा अरे बोले बच्चा हम साधारण असाधारण क्या है गुरुर गुरुर गुरुर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म गुरु श्री गुरु वैनमा ब्रह्म तत्व विनाशी होता बच्चा ठीक दक्षिणा के लिए तैयार हो जाओ और भरी लंगूर लपेट पछारा ऊंच में कसके गुरु जी को बांधा

धुआं के दे महारा जोर से ऐसे दो मारा कि महाराज वो भयंकर राक्षसी देह उसका प्रकट हो गया पर अंत में श्री राम श्री लक्ष्मण कह करके उसने देह त्याग किया हनुमान जी के नेत्र भर आए अधम असुर है पर नाम से इसकी भी सदगति हो गई ये भी एक बात है कि कालनेनी ने एक संकल्प किया मरते समय

ने मन में विचार किया कि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं मैं मर रहा हूं इनके हाथ से अच्छी बात है पर हमारा मनोरथ था कि जैसे रावण कुम्भकर्ण आदि भगवान के हाथ से मारे जाएंगे मैं भी भगवान के हाथ से ही मारा जाता तो कितना अच्छा होता अंते ऐसी मती सा गति ही तो राम जी के हाथ से मारा जाऊँ इसी संकल्प ने उस काल को दूसरे जन्म में कृष्णावतार में कंस के रूप में उत्पन्न कर दिया

और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस काल नेमी स्वरूप कंस को पछाड़ा बोलो कंस निकंदन की भगवान की जय भगवान की लीलाओं के बड़े रहस्य हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये कलयुग ही कालनेमी है जो कपट का निधान है और नाम कौन है बोले कलयुग में नाम ही हनुमान जी है जो हनुमान जी के आगे कालनेमी की दाल गलती नहीं है

इसका मतलब केवल भगवन नाम ऐसा है कि जो इस कली रूपी कालनेमी से बचाने वाला है कालनेमी कली कपट का निधान कालने

बात लिखी है चंद पुराण में लिखा है कि सतयुग में सतयुग की जितनी आयु है उतनी आयु पर्यंत कोई तपस्या करे उसे जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती थी सतयुग में

पूरे युगायु तक युगायु पर्यंत त्रेता में वही पुण्य पांच लाख वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त हो जाता है सतयुग में पूरी सतयुग की आयु जितनी है उतने समय तक तपस्या करने से जो पुण्य मिलता था वो पुण्य त्रेता में पांच लाख वर्ष की तपस्या से प्राप्त हो जाता है और तो द्वापर में वह पुण्य एक लाख वर्ष की तपस्या से प्राप्त हो जाता है

और कलयुग में केवल एक दिन रात भगवान के नाम का जप कर लेने से वो सतयुग का पूरे युग का पुण्य श्रेता का पांच लाख वर्ष का पुण्य द्वापर का एक लाख वर्ष का पुण्य कलयुग में केवल एक दिन एक रात्रि दिन केन रात्रि तो हम बोल रहे हैं दिन केन एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ खाओ पियो नहीं केवल जप करो

तो सत्युग का पूरा युग का पुण्य त्रेता का पांच लाख वर्ष का पुण्य और द्वापर का एक लाख वर्ष भजन का पुण्य केवल एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई हरिणाम ले ले, उसको प्राप्त हो जाएगा बताओ है इतना कोई पुण्य देने वाला नाम कैतृक् कृते तु युग लिख लो श्लोक कृते युग पर्यतम त्रेतायाम लक्ष्य द्वापरे लक्ष्य

के कलऊ युगे एक दिन में कलयुग में वो प्राप्त हो जाता है पद्म पुराण में लिखा, आ, लिखा है महाराज जी कृते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्याम कलऊ तद्धरी कीर्तनाथ सतयुग में ध्यान से जो फल मिलता था त्रेता में यज्ञ से द्वापर में परिचर्या से वही फल

कल युग में केवल नाम संकीर्तन से मिल जाता है तस्मान लोक होना हरिनाम प्रकाशित सर्वत्र मुच्य लोको महापापात कलयुगे। कल कन्न पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं ध्यान से सुने वो कह रहे हैं सब लोगों का धर्म है कि सब हरिनाम का प्रचार करो हरिनाम का प्रचार करो खुद भजन करो और सबको भजन में लगा दू

बोले क्या होगा उससे बोले ये सबसे बड़े पुण्य का काम है कि जीव जगत के उद्धार के लिए स्वयं हरिनाम का जप करें और हरिनाम जप का खूब प्रचार करें क्योंकि सर्वत्र मुच्य तय का सारा संसार मुक्त हो जाता है महापापात कलयुगे महापाप से कलयुग में मुक्त हो जाता है ऐसे श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो हमारी परम श्रद्धे

प्रभुपाद जी के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है जिन देशों में जिनका खान पान आचरण एकदम अशुद्ध ही था ऐसे क्षेत्रों में जाकर उन्होंने न जाने कितने लोगों के मस्तक पर तिलक गले में तुलसी और अच्छे अच्छे साधक नाम जपने वाले मैं अपनी आँखों से देखी बात बता रहा हूँ सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ एक बार हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे बहुत पुरानी बात है

तब परिक्रमा पथ कच्चा था केवल ये तो बहुत पीछे चामुंडा से और ये गोरेदाऊ जी तक गट्टी की सड़क बहुत पीछे बनी पहले सब कच्चा था और बीच में मथुरा वृंदावन वाला रोड ही पक्का था और रमन रेती में कितनी रेत थी चलते चलते पैर भर जाते थे पूरा परिक्रमा पथ कच्चा था कैसी कुंजों की झूम थी हम तो

स्वयं कल्पना करते हैं कि कैसा समय था परिक्रमा का अद्भुत था तो हमको एकादशी का दिन था थोड़े गर्मी का समय था विलंब हो गया परिक्रमा में प्राय एकादशी को जाती थी वृंदावन परिक्रमा देर हो गई गर्मी का समय था शायद जेठ रहा होगा या बैसाख रहा होगा खूब तेज गर्मी थी उस तेज गर्मी में पैर जल रहे थे क्यों वहां सब रेत ही थी उस समय

मदन मोहन जी का जो पुराना मंदिर है इस तरह की बात है सब कच्चा था हमने देखा एक विदेशी युवक जो वेश उषा को देखकर लगता था कि कौन से जुड़ा हुआ होगा बड़े सुंदर तिलक उसके मस्तक पे थे अब उसने अपना कपड़ा खोला और मदन मोहन जी के मंदिर को देखकर उस तपती हुई रेत में लेटकर साष्टान प्रण

मैंने अपनी आंखों से देखा मैं सुनी हुई बात नहीं बता रहा जिस रेत में गर्म धरती पर पैर रखना बड़ा मुश्किल था उसने साष्टांग प्रणाम किया और इतनी गर्मी थी कि कोई भीड़ भी नहीं थी अब बहुत भीड़ होने लग गई पहले ज्यादा भीड़ भी नहीं होती थी मैंने हम अकेले ही थे ऐसा समझिए तो ऐसा कई बार लोग लोगों को दिखाने के लिए भी करने लग जाते ऐसा कुछ था वहां

तो मेरे मन में आया कि धन्य है उस महापुरुष को महात्मा को जिसने विदेश की धरती में पैदा हुए लोगों में ऐसी श्रद्धा जगा दी हम उस महात्मा को प्रणाम करते हैं ये बात इसलिए आज्ञा है भगवान शिव कह रहे हैं कि खूब हरिनाम का प्रचार करो क्योंकि महापातकों से मुक्ति दिलाने वाला

इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है भ्यायन कृते यजन यज्ञ श्रेतायाय्वा पर तदापनों कलौ संकर्त केशव केवल फीर्तन से प्राप्त हो जाता है यद्यर्ष हरिहार कृते सतैर पर फलम प्राप्त विफलम कलौ गोविंद कीर्तना

हजारों यज्ञों को करने से भी जिस पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी वह पुण्य केवल गोविंद नाम के संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगी अब एक दोहा करने का कर नियम है बस दोहा बोलकर हम विराम करेंगे और कुछ रह जाएगा तो कल करेंगे राम नाम नर के कनकु कलिरा

जातक जन प्रहलादी पाली ही दली सुरता ये राम ये राम साक्षात नृसिंह भगवान है बोलो नृसिंह भगवान की और वैष्णव कौन है इस कलयुग में नाम महाराज तो नृसिंह हैं

और वैष्णव कौन है बोले वैष्णव ही प्रहलाद है और बोले हिरण कौन है बोले कलयुग ही हिरण है जो पीछे पड़ा है भजन नहीं करने देंगे भजन नहीं करने देंगे बहकाने वाले लोग बहुत पीछे पड़े हैं अब हम उन लोगों का नाम लेकर अपनी जिह को अपवित्र नहीं करना चाहते हैं ऐसे तमाम मतपंथ इस समय इस देश में चल रहे हैं

जो आपको वैदिक धर्म से विमुख कर देंगे उनकी वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा नहीं है गीता भागवत रामायण में श्रद्धा नहीं है तुलसी पीपल में उनकी श्रद्धा नहीं है गौ ब्राह्मण संतों में उनकी श्रद्धा नहीं है और महाराज बड़े बड़े आडंबर बना के बैठे और अमीर लोग

और पढ़े लिखे लोग अधिकारी वर्ग के लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़ रहे हैं क्योंकि उनके पुण्य ही नहीं है कि सच्चे संत से जुड़ सकें वो कौन कौन कुमारी कौन कौन, कौन कुमार भगवान जाने सब दम उत्पटां दमभिन्न निजमित कल्प कर प्रकट किए बहुकंठ जिमी पाखंडवाद से लुप्त हो सदग्रंथ

हम भी गए एक ऐसी जगह बहुत बड़ा केंद्र है उनका हमको ले गए लोग देखने गए थे हम तो उन्हें देखो प्रजापिता कैसे देख रहा है अपने पुत्रों को कितने समय बाद पुत्र आए हैं इधर खड़े हो जाओ देखो कैसे देख रहा इधर खड़े हो जाओ कैसे देख रहा हमने कहा सब देख लिया आप मलुपीठाना उज्जैन कुंभ में एक फोटोग्राफर ने हमारा फोटो खींचा था

उसको कहीं से भी रख के कहीं से भी व्यक्ति खड़े होके देखे लगता है कि हमारी तरफ देगा ये क्या होगा इसमें तो वो जो हमको सब जगह दिखा रहा था वो खिसक गया वहां से अरे बोले बाबाजी इसके ऊपर कोई विद्या चलने वाली नहीं है बोले हमारा वक्तव्य इन पर चलने वाला नहीं बहुत चतुर लोग हैं हम लोग वहां से चले आए भूल मूढ़ न चतुर नर सब भूल सब भटकावे में

दुर्भाग्य है देश का कि इसका इसके शासन के मूल में धर्मनिरपेक्षता की भावना है धर्मनिरपेक्षता नहीं धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है अधर्म सापेक्ष अधर्म सापेक्ष देश की नीति चल रही है सच्ची बात यह है भारत धर्म प्राण राष्ट्र है इसलिए सनातन धर्म के सर्वथा अनुरूप ही उत्तमोत्तम सुशासन की व्यवस्था

इस देश में होनी चाहिए और देश में नहीं सारे संसार में किसी समय केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म का ही ध्वज फहरा रहा था ऐसा मंगल में अवसर आना चाहिए जो सारी धरती पर भागवत धर्म वैष्णव धर्म हरिनाम के धर्म का ध्वज फहरावे सनातन धर्म का ध्वज फहरावे ये होना चाहिए लेकिन यही ऐसी संस्थाओं को खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है

हमको क्या बुलाते नहीं है हम जाएंगे तो उनको प्रोत्साहन होगा कि नहीं होगा अब मंत्री संत्री, इसी धरती पर जितने हैं नेता, नेता लोग तो उनको तो जहाँ भीड़ है वहां उनको जाना है क्यों वोट चाहिए उनको वोट चाहिए ना तो जहाँ भीड़ है वहां उनको जाना पड़ेगा लेकिन भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भूल भी गीता भागवत रामायण में

गौ ब्राह्मण संतों में हमारे वैदिक सनातन धर्म के ऋषि मुनि महात्माओं में पूर्वाचार्यों में राम कृष्ण नारायण में जिनकी श्रद्धा न हो भूल कर भी उनकी और मतलब धरती काल्पना केवल और केवल हरिनाम का आश्रय लेना क्योंकि राम नाम के और उसका

जाक जन प्रहलाद जिम्मे कालीसार यदि आप नाम जप में निर्विघ्न भाव से नाम जपना चाहते हैं और इस कलयुग रूपी हिरण कश्यप को मिटाना चाहते हैं तो नाम रूपी नृसिंह भगवान की शरण ले लो कलयुग का पेट फाड़ देंगे नृसिंह भगवान

बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हमारे यहाँ एक महात्मा आए थे श्री स्वामी हरिहरानंद जी कपटिया बाबा के सिसे। भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे कपटिया वो महापुरुष भी सिद्ध पुरुष हैं और सैकड़ों गाँव में उनकी प्रेरणा से हरिनाम संकीर्तन हो रहा महामंत्र का कीर्तन बहुत अच्छे संत हैं एक जगह गंगा किनारे साधन कर रहे थे

और बहुत गाँव में कीर्तन उनके द्वारा चल रहा था सत्य घटना सुना रहे महाराज वो संत अभी भी, भी हैं तो मूर्ति मूर्तिम्त कलयुग उनकी कुटिया में आ गए और तो बोले यहाँ से खाली करो भगो यहाँ से उन्होंने देखा तो काला काला भयंकर पुरुष जैसे सूजा होते हैं ना सूजा बोरा सिलने के ऐसे काले काले बड़े बड़े रोया थे नजर ऐसी थी नीचे यहाँ से चले जाओ

यहां मत रहो उन्होंने कहा आप कौन है मैं इस युग का अधिपति कलयुग हूँ हमारे काम में बहुत बाधा पड़ रही है जब से आप इस क्षेत्र में आए हैं लोगों का शराब पीना छूट गया है मांस खाना छूट गया है तो हमारे काम में बाधा पड़ रही है भगवत जी यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको

तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा उससे महात्मा ने कि आप नीचे नजर क्यों की हुए आप ऊपर नहीं आपकी नजर जाती है क्या बोले तुम नाम जापको तुम्हारी ओर मैं देख नहीं सकता वो कहा उसने मैं तुम्हें देख नहीं सकता क्योंकि तुम नाम का जप करते हो तो यहां से चले जाओ माने नाम प्रचार बंद कर दो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा भैया

तू अपने काम को कर और मैं अपने काम में लगू क्या कहा तू अपने काम को कर अपना काम कर अब मैं अपने काम में करूँ मेरा तुमसे कोई विरोध नहीं है मैं तुम्हारी कोई बुराई तो करता नहीं और मैं अपने काम में लगाऊ तुम अपने काम में लगो कलयुग युग चला गया और उसके बाद बहुत प्रचार हुआ नाम का इस घटना के बाद

संस्कृत पढ़े नहीं है उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं उनको बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिली हैं बहुत अच्छी महात्मा है खूब नामजप करते हैं हाँ हाँ हा। तो कलयुग नतमस्तक हुआ ये घटना जिनके साथ घटी उन संत का दर्शन हमने किया है इसलिए आप संदेह न करें बोलो भक्तवत्सल भगवान ने की कृष्ण गोविंद गोविंद

Krishna Govinda Govinda Gopalan

चैतल्य महाप्रभु की दिव्य लीला मलुक पीठ में हो रही है आज महाप्रभु जी का अवतार हुआ उनकी बधाई हुई और कल से बाल लीला होगी तो जो लोग दर्शन के इच्छुक होंगे अवश्य ही साढ़े नौ बजे से लीला का समय है लेकिन आपसे नौ बजे आने की प्रार्थना इसलिए है कि इस जगह आपने देखी इतनी आज भी इतनी भीड़ हो गई थी

जो पहले आके बैठ गए सो बैठ गए जो पीछे रहेगा ताका झाँकी करनी पड़ेगी तो आप लोग समय से आकर लीला का अभिवादन करें रे सर महागंधा से पुष्पाणी समर्पया

भी जान विचारद सुख संेश

दस्तो नमः ृहांथात्रृश्री सीताभ्या नमस्कारोमि मंत्रपुष्प्प्प्जलिपया नमस्क लोकाभिरामरंगिधी राजजीव नेत्रुवंशनाथ